तमस्तु मेद ओ शां शांक शंकर्य शव पादरायण सूत्र भाष्य कृत मूर्ति ईश्वरा मूर्तिभागिने वो मृत्यादेहाय लक्षिणा ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिकोत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें आज चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र में हम लोग कठोपनिषद का और अवशिष्ट भाग विचार करेंगे प्रातः काल में हम लोग देख रहे थे मंत्र यदा सर्वे प्रमुच्य कामाये ये अश हृदय सृता अथ मृत्यु अमृतोति अत्र ब्रह्मतः अस्मिन शरीर जीवनमुक्ति का अनुभव कर लेता है हृदय में बुद्धि में अंतकरण में होने वाले सब इच्छा जब समाप्त हो जाते हैं तब यही जो मृत्य पहले अविद्या काम कर्म इसका अधीन होकर के बस होकर के अपने आप को मर्त्यु मानता था जीव मानता था अब जो काम से मुक्त हो जाता है वो अमृत हो जाता है तात्पर्य यही हुआ कि वैराग्य अगर दृढ़ है तो हमको बोध हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा भाष्यकार कह रहे हैं वैराग्य से फलम बोध इसलिए प्रतिदिन विचार करना है वैराग्य हमें बढ़ना चाहिए इसी को आगे मंत्र कह रहे हैं यदा सर्वे सर्व प्रभि हृदय सेह ग्रंथय अथ मर्ोम मृत्यतावध्युशन यदा हृदय से ग्रंथ इह सर्वे प्रभि अथ मत अमृतवि अुशासन इह इतवत अस्रे यदा यदा यले जिस समय में सब ग्रंथय ग्रंथय अर्थात अविद्या का यह जो कार्य है जो काम कामरूपेण अभी अंतःकरण में जीव को बंधन में डालता है अविद्या से काम काम से आगे कर्म प्रवृत्ति करता है तो प्रवृत्ति से पुनः धर्माधर्म पुनः शरीर प्राप्ति ये सभी इसी प्रकार की वो बंधन में बारंबार इस बंधन में चलते चलते वो ग्रंथि धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है तो जब यह विद्या प्राप्ति होने विद्या की प्राप्ति होने से अविद्या का नाश हो जाता है अविद्या का कार्य यह काम कर्म यह सब समूले नाश हो जाता है अथ मृत्यु अमृतो भवती फिर अमृत हो जाता है अमरण धर्म अपना स्वरूप का अनुभव कर लेता है हम असंग है कूटस्थ है अज्ञान अवश जहाँ सब तादात्म्य करता था मैं यह शरीर हूँ शरीर हूँ अर्थात तो मैं यह देवदत्त हूँ यज्ञदत्त दत्त हूँ इनका पुत्र हूँ इनका भ्राता हूँ इसका यह सब जो संबंध वो सब संबंध जो कि अविद्या अविद्यावसात शरीर मनोबुद्धि इत्यादि से तादात्म्य होने से होता था विद्या से अविद्या का नाश होने से यह संबंध से भी मुक्त हो जाता है और यहाँ श्रुति कहते हैं ऐतावधि अनुशासनम इतने ही उपदेश जब यह ग्रंथि नाश हो गया बंधन मुक्त हो गया तो उपदेश पूरा हुआ उपदेश का कार्य यही हुआ कि विद्या का उत्पत्ति करवा देना पूर्व में नचिकेता ने द्वितीय वर्ग के रूप में अग्नि विद्या मांगा था और वो अग्नि विद्या का फल वहां कथन नहीं किया गया था अभी यहाँ कहते हैं ब्रह्म विद्या का फल कह दिया गया जीवन मुक्त हो जाएगा इसी शरीर में रहते हुए अग्नि विद्या का फल जो कि स्वर्गलोक प्राप्ति कहा गया था अभी उसको बताते हैं यहाँ सतंग चैका च हृदय से नाड़्यस्तास मूर्धान सृत्येका तयोरूर्धमायन मृतत्व में विश्वंगनया उत्क्रमणे भवंती हृदय से नाड़ शत चा चासा मूर्धन एका अभिश्रिता तयर ऊर्धन एति अनिया उत्क्रमणे विश्व अनिया उत्क्रमणे हृदय से नाड़ हृदय से रिदे, अर्थत निश्रित होने वाले निकलने वाले ये सब नाडी एक ऐसे एक उसमें प्रमुख है मुख्य है जिसको सुसुमना नाड़ी कहा जाता है अन्य भी एक सत और भी नाड़ी है ये सब हृदय से निकलते हैं और उनमें से एक मूर्धानम मूर्धादेश पर्यंत जाता है उस नाड़ी को सुषुमना नाड़ी कहा जाता है जो कि हृदय से निकल करके ब्रह्मरंध्र पर्यंत जाता है एक ही नाड़ी है वो जब कर्म इसी प्रकार की किया है कि ब्रह्म लोक प्राप्त होगा तब उसी नाड़ी में हो जाएगा जिसको यह लोक में इसी शरीर में ज्ञान हो गया उसका तो गमनागमन नहीं है श्रुति कहती है, अत्र ब्रह्म समस्नुते न तस्य उत्क्रामंती ब्रह्मे वसन ब्रह्मा पियती इस प्रकार की सब श्रुति का उद्घोष से उसका गमनागमन नहीं है किंतु जिसको यहाँ ज्ञान नहीं हुआ ये शरीराधि तादात्म्य छूटा नहीं पुनः शरीर प्राप्त करेगा लोकांतर को जाएगा उसके लिए मार्ग यहाँ कहते हैं जो वो नचिकेता अग्नि चयन किया है अथवा तत्सम कर्म किया है वह सुषुमना नाडी से ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए जाएगा तयोर तया ऊर्धम आयन तया अर्थात सुषुमना नाडिया ऊर्ध्व आयन ब्रह्मरंध्र में जा करके अमृतत्वम एति अमृतत्वम आपेक्षिक अमृतत्व अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करेगा और अगर उस नाड़ी से नहीं जाएगा तो विश्वंग विश्वंग अर्थात अन्य अन्य लोक अन्य अन्य शरीर योनि यह सब प्राप्त करेगा अन्य नाड़ी से अगर उत्क्रमण करेगा जीव तब तो उस सब लोकों को प्राप्त करेगा अंतिम समय में आगे प्रश्न उपनिषद में विचार आएगा विषय इंद्रिय में इंद्रिय मन में और मन अंतिम उदान वायु के द्वारा ले लिया जाएगा जहाँ उसको आगे प्राप्त भी है जिसमें शोभन बुद्धि है जो लोग को प्राप्त करने का उसका योग्यता है वही लोग को आगे ले जाएंगे तो जैसा उसका कर्म उपासना है उसी मुताबिक हो जाएगा और यहाँ जो कह रहा है कहा जा रहा है कि जो नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान किया है वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा ब्रह्म लोकों को अमृत कह दिया गया क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी अर्थात उनका शरीर रहेगा तब तो ब्रह्म लोक रहेगा ये भूर भूवस्व है ये तो ब्रह्मा जी का रात होने से ही नाश हो जाएगा किंतु ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी का जब तक रहेगा शरीर रहेगा तब तक रहेंगे अब उतः संप्लव स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते भाष्यते इस प्रकार की ये स्मृति में कहा गया है भूत संप्लव अर्थात जब तक ये भूतों का सब प्रलय नहीं हो गया भूत कहने से ब्रह्मा जी पर्यत तो वो भूत है तो ब्रह्म लोक जब तक लय नहीं हो जाएगा प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेगा और अगर निष्काम होकर के करता है तो वहाँ से उसका क्रम मुक्ति हो जाएगी ये हम लोग अन्यत्र पढ़ते हैं ब्रह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्त प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मान प्रवेश परम ते सर्वे प्रतिसंचरे प्रतिसंचर संचर अर्थात सृष्टि प्रतिसंचर प्रलय प्रलय समय में ते सर्वे ब्रह्मण ब्रह्माजी के साथ ये मुक्त हो जाएंगे जो लोग कृतात्मान अर्थात जो करना चाहिए कर दिए हैं निष्काम होकर के कुछ उपासना करके गए हैं ब्रह्म वो लोग क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे और जो लोग निष्काम होकर के ब्रह्म लोग नहीं गए वहाँ फलोभोग करेंगे वो फलोभोग के बाद पुनः प्रत्यावर्तन करेंगे और जैसे उनका संचित कर्म बाकी है उसी अनुसार पुनः योनि प्राप्त करेंगे गमनागमन इस प्रकार की वो चलता रहेगा तो ये अंतिम पर्याय में हम लोग यही सुन रहे हैं कि वैराग्य अगर तीव्र है तब त तो वासना मुक्त होकर के यही ज्ञान प्राप्त कर लेगा नहीं है निष्काम होकर के अगर उपासना इत्यादि करता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा क्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा वो भी नहीं है सकाम है तो चाहे ब्रह्मलोक को प्राप्त करे किंतु पुनरावर्तन हो जाएगा जैसे आगे संचित है उसी मुताबिक योनि प्राप्त करेगा तो वो जो योनि प्राप्त होगा कहते उसमें कोई निश्चय नहीं है तो इम लोकम ही नरम इस प्रकार के आगे उपनिषदम को कहेंगे आगे जन्म क्या होगा निश्चय नहीं है ले अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जैसे इसी शरीर में ही हमको ज्ञान प्राप्ति हो उसके लिए उद्यम करना है अंगुष्ठ मात्र पुरुषोतरात्मा सदा जनान हृदय सन्निविष्ट तंग स्वास्थ शरीर प्रभृहेन्जि मुंजादिका धैर्य तम विद्या शुक्रम अमृत तम विद्या शुक्रम अमृतमित अंगुष्ठ मात्र पुरुष पूर्व में दो मंत्र आए थे उनमें हम लोग विचार किए थे यह जो पुरुष वही परमात्मा अंगुष्ठ मात्र मनुष्य का जो हृदयाकाश है अंगुष्ठ परिमाण है उसी हृदयाकाश में बुद्धि बुद्धि के ब्रह्माकार वृत्ति उसमें उपलब्ध होते हैं यह व्यापक परमात्मा इसलिए पुरुष को अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट जनानाम अर्थात ये मनुष्यों का हृदय में ये सन्निविष्ट सन्निभिष्ट अर्थात वहाँ उपलब्ध होते हैं अंतर्यामी रूपेण वही बुद्धि में रह करके सभी का नियमन करते हैं तं स्वास्थ शरीरात प्रबृहेत प्रबृहेत अर्थात पृथक कुरिया शरीर से उसको भिन्न करे शरीर अर्थात ये जो स्थूल सूक्ष्म ये सब शरीर से वो चिन्ह मात्र रूप वो भिन्न है ऐसा निश्चय करें अर्थात तो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा कैसे उसके लिए उपमा देते हैं उतने धैर्य चाहिए अप्रमाद हो कर के करना है जैसे मुंजात इवो इसम इसी का विशेष प्रकार की वो तूला होता है मुंजा जो घास है उससे निकलना है वो टूट जाता है जो थोड़ा उसका ऊपर वाला छिलका निकालते हैं वो टूट जाएगा बहुत धैर्य के साथ उसको निकालना पड़ता है इसी प्रकार की आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए धैर्य अर्थात तो प्रतिक क्षण में विक्षेप आएगा प्रती क्षण अर्थात तो ज्ञान मार्ग में से चलने वाले साधक को तो अनुभव होगा तो इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि पाँच साल के बाद उपनिषद का तत्व थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा और पाँच साल तक तो पाँच साल तक तो प्रतिदिन विक्षेप होता रहेगा उपनिषद का तत्व तो तो कहाँ अनुभव होगा और पाँच साल में वो विक्षेप को सहन करते करते इतना थक गया होगा कि कहेगा अब तोर होगा ही नहीं तब तो छोड़ ही देगा जब समझ में आएगा तब तक तो उसका वैराग्य ही हो जाता है इसलिए इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है इसलिए मंत्र यहाँ कहते हैं कि धैर्य बहुत धैर्य चाहिए जैसे मुंजा से इसिका को निकालते हैं धैर्य अर्थात तो इसलिए वही धैर्य के चित्त का विक्षेप को सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए ये विक्षेप वास्तव बाहर से नहीं आता है हमारे अंदर में पड़ा हुआ है और वो जो निकलेगा ये मन का यही स्वभाव है कि अंदर का चीज़ को बाहर करके दिखाएगा हम लोग प्रतिदिन गाते हैं ना बहिरी व उद्भुत है तो हमारी अंदर में ये जगत किंतु लगेगा ऐसे जैसे बहिरी व उद्भुत दृष्टांत देते हैं स्वप्न में तो सब चीज़ हमारे अंदर में है वो विक्षेप भी हमारे अंदर में है किंतु बाहर में दिखाएगा किसी निमित्त को प्राप्त करके दिखाएगा और हमारे धैर्य नहीं होता है तो हम उससे बह जाते हैं इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं इसलिए श्रुति हमको कहते हैं कि धैर्य चाहिए तम विद्यात सुक्रम अमृतम तम विद्यात सुक्रम अमृतम वही चिन्मात्र है वही शुद्ध ब्रह्म है इसी को अनुभव करें यह विद्या परिसम्त तो हो रहा है इसलिए दुर्वचनम दो बार कह दिया गया मृत्यु प्रोक्तांग नचिकेत लब्ध्वा विद्या में योग विधि चल ब्रह्म प्राप्तों विरजो भूद्भिमृत्युनोप्यविद्यात्मे मृत्यु न प्रोक्ता एक विद्या लथ नचिकेत ब्रह्माप्त अन्यो अपि यो एवद्यात्म है सोप बिजो विमृत्यु भविष्यति मृत्यु प्रोक्ता ये कठोपनषद में आचार्य कंथे एवं राजलिए मृत्यु न प्रोक्ता ये मृत्यु यमराज्य के द्वारा कहा गया एक विद्या इस विद्या को और कृत्णच योग विधि ये जो योग विधि इंद्रियधारणा इत्यादि कहा गया विद्या प्राप्ति का उपाय रूपेण योग विधि जो सब कहा गया इसको लब्धवा प्राप्त करके नचिकेता नचिकेता ब्रह्म प्राप्तो विरजो भी, भी मृत्युर अभूत नचिकेता बीरज बीरज अर्थात ये अविद्या अविद्या होता है रज इससे मुक्त हो गया विद्या प्राप्त करके नचिकेता अविद्या से मुक्त हो गया अविद्या से मुक्त हो गया अविद्या काम कर्म यही मृत्यु है अविद्या ही नहीं रही तो अभी मृत्यु ही नहीं रहा तो अभी मृत्यु अभूत नचिकेता तो मुक्त हो गए आगे श्रुति कहते हैं कि अन्यो अप जो यह विद्या को जान लेता है अध्यात्मम वो भी बिरजो भी मृत्यु वो भी हो जाएगा नच कहता तो मुक्त हो गया तो हम भी मुक्त हो जा सकते हैं श्रुति हमको भी आश्वासन दे रहे हैं कि अगर वो विद्या हमको प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए योग विधि जो सब उपाय कहा गया है उसमें लगे रहने से हमको भी हो सकता है किसी को अगर हुआ है तो हमको भी हो सकता है सहना ववतु सहनो घुनकु सहवीर्य करवा वह तेजस्वीनावधि तमस्तु माँ विद्विषा वह ओम शांति शांति शांति आश्चर्यतः शिष्य ही प्रार्थना करते हैं गुरु शिष्य दोनों के लिए सह नौ अवतु व परमात्मा हम दोनों का रक्षा करें और पुनः भुनकत्व भुनक्तु का अर्थ ये भी अवन अर्थ में अर्थात रक्षा करें विद्या का स्वरूप प्रकाशन और विद्या का फल प्रकाशन विद्या का स्वरूप प्रकाशन अर्थात हमको विद्या हो और उसका फल मोक्ष सह वीरियम करवा वह हम दोनों सामर्थ्य साथ साथ प्राप्त करें नव अधितम तेजस्वी अस्तु तेजस्वी अर्थात उपस्थित हो हम उसका विस्मरण हमको न हो जाए और मां विद्वेषा वह हमारे शिष्य और आचार्य परस्पर में विद्वेष न हो इसके साथ यह कठोपनिषद पूरा हुआ आगे प्रश्नोपनिषद यह प्रश्नोपनिषद ये कौन सा वेद में आएगा अथर्ववेद में तो यह प्रश्नोपनिषद मुंडक श्रुति मुंडक उपनिषद यह मंत्र भाग में आते हैं और इसका ब्राह्मण भाग में प्रश्न उपनिषद इसलिए यह प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद का व्याख्यान स्थानीय माना जाता है मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों ही वेद का दो विभाग होते हैं मंत्र में जो संक्षेप से कुछ कह दिया जाता है ब्राह्मण में उसको विस्तार से कहा जाता है उसका व्याख्यान रूप माना जाता है ब्राह्मण भाग प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग में है तो प्रश्न उपनिषद उपनिषद में धातु क्या है सदलिह सदलिह धातु का तीन अर्थ है विसरण गति और अवसाधन और इसमें दो उपसर्ग आए हैं ऊपर उप तो उपनि ये दोनों उपसर्ग पूर्वक सदली धातु है और ये धातु का तीन अर्थ है विषरण गति अवसाधन विषरण विनाशन नाश करेगा तो यह उपनिषद तजन्य जो विद्या वो नाश करेगा विद्या किसका नाश करेगा अविद्या का नाश करेगी तो अविद्या का नाश होने से अविद्या का जो कार्य है आवरण और विक्षेप हमारा स्वरूप का आवरण किया वो नाश होगा तो स्वरूप का अनुभव होगा और विक्षेप जो जगताकार दिखा अधिकार है स्वरूप से भिन्न जो अनात्म पदार्थ में सत्योत् तो बुद्धि करवा रहा है वो सब नाश हो जाएंगे अविद्या अविद्या नाश से अविद्या का जो कार्य है ये जगत ये सब को नाश करेगा ये हो गया विसरण विसरण विनाशनम और द्वितीय अर्थ हो गया गति गति अर्थात अविद्या का जब नाश होगा तो यह जीव अपना स्वरूप को प्राप्त करेगा पुनः अपना ब्रह्मा स्वरूप को अनुभव कर लेगा ये गति करवाएगा गति अर्थात तो गति कहा जाता है जो अपना जीवत्व भाव पहले अनुभव करता था अभी व्यापक ब्रह्म इस प्रकार की मानेगा एक स्थिति से दूसरा स्थिति को जाएगा इसलिए गति ऐसे कह दिया गया ये गति दूसरा दूसरा अर्थ हो गया सदल धातु का और तीसरा अर्थ हुआ अवसाधन अवसाधन शिथिलीकरण ये जो मनुष्य लोक में आता है अथवा कभी कभी हीन तरम बांति अन्य कुछ कीड़े मकोड़े वो शरीर को भी प्राप्त कर जाता है तो बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में शीघ्र शीघ्र आना पड़ता है किंतु जब उपासना इत्यादि करता है जो स्रौ उपासना श्रुति में जो उपासना कहा गया है जैसे यहाँ नचिकेता अग्नि का बात कहा गया है ये सब अगर करेगा तो ऊपर लोक स्वर्ग आदि ब्रह्म आदि प्राप्त होगा वो सब लोक प्राप्त करने से इतना शीघ्र और ये जन्म मृत्यु नहीं होगा ये जन्म मृत्यु थोड़ा शिथिल हो जाएगा वो ये अवसादन शब्द का अर्थ है तो उपनिषद आपको गति करके ब्रह्म प्राप्ति भी करवा सकता है और ऊपर लोक प्राप्त करवा करके ये जन्म मृत्यु जो शीघ्र शीघ्र होता है उसको भी थोड़ा शिथिल कर सकता है इसलिए उपनिषद शब्द का ये तीनों अर्थ इस प्रकार की विचार किया जाता है गति विसरण अवसाधन अवसादन अर्थ इसको वो वास्तविक वो हम लोगों के लिए नहीं है यद्यपि उपनिषद वो भी करवाएगा हम लोग को अवसाधन उसको लक्ष्य नहीं रखना है हमको तो प्रथम जो विषरण वो लक्ष्य रखना है अविद्या का नाश हो जाना चाहिए ये अन्य लोग जाकर के पुनः वहाँ से आगे चलना क्रम मुक्ति इत्यादि वो सब बुद्धि नहीं है यही जैसे हमको जीवन मुक्ति अनुभव हो अभी प्रश्न उपनिषद का विचार इसका शांति मंत्र ओम भद्रं कर्णे भी श्रीणुआम देवा भद्रंग पश्येमाक्षर यजत्रा स्थिर सुष्टुवा अंग सूभिर् व्यसेम देवितयुस्वस्ति नईन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिषा विश्वद स्वस्ति नक्ष्यो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिदा इस उसमें तो पुस्तक में भी पूरा आया है ना अच्छा भद्र कर्णी श्रृणुया मेवा हे देवा उनको प्रार्थना करते हैं कर्ण भी कर्णों के द्वारा भद्रंग श्रीणियाम अर्थात जो कल्याणकारी है उसी का ही श्रवण करे वेदांत का श्रवण करे कोई स्तोत्र इत्यादि का मंत्र इत्यादि का ये सब श्रवण करे जो हमारे चित्त में धीरे धीरे परमात्मा विषय का संस्कार दृढ़ कराएगा इसी प्रकार की अक्षय भी ही है यह संबोधन करते हैं इति यजत्रा जो देवता लोग याग करने वाले यजमान को रक्षा करते हैं यजमान की रक्षा करते हैं उनको यजत्रा शब्द से कहा गया अक्ष भद्रं पश्चिम अथवा यजत्रा शब्द का दूसरे अर्थ भी कहते हैं यजंती यजंतेमित यजत्रा अर्थात अपना रक्षा हो जाए इसलिए जो लोग याग करते हैं कर्म करते हैं उनको भी यज्रा कहा जाता है तब तो, तो यजमान हो जाएगा और देवता भी हो सकते हैं अथवा यजमान भी हो सकते हैं अगर देवता हो जाएंगे तो उनको प्रार्थना करते हैं अथवा यजमान हो जाएंगे तो कहते हैं कि हम लोग चक्षु के द्वारा भद्रम पश्चिम भद्रम अर्थात कल्याणकारी देवता विग्रह दर्शन करे गुरु सन्यासी आचार्य ब्राह्मण इन लोगों का दर्शन करे, तो ये सब भद्र कल्याणकारी होते हैं स्थिर अंगेर तुष्टुवांशस तनु भी देवहितंग यद आयु हो व्यम स्थिर अंग हमारे अंग पुष्ट हो अविकल हो अंग विकल न हो जाए उसके द्वारा ऐसे शरीर के द्वारा तनु भी स्तुति करते हुए देव हितम आयु हो जो देवताओं का हित के लिए अर्थात देवताओं का अर्चना इत्यादि उपासना इत्यादि करके आयु हो व्यसम व्यसयम अर्थात हम अपना जीवन को इसी प्रकार की व्याप्त करें पशु व्याप्त उदाह व्यसयम ही ऐसे भी पाठ आता है कहीं या तो व्यसयम दिया जाता है अथवा देव ये भिन्न पद ले लेंगे तो देव हो जाएगा संबोधन है देव यद आयु हितम व्यसेम आगे स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाह इस प्रकार के सब हम देवताओं को भी हमारे कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और शांति ही शांति ही शांति त्रिविधता आपका शांति हो इस उपनिषद में भी आख्यायी का अर्थात छह ऋषि जाते हैं या दूसरे ऋषि के पास महर्षि के पास ये छह ऋषि अर्थात ये अपर विद्या का अभी तो अनुशीलन करते हैं अनुष्ठान करते हैं उपासना करते हैं और वो पर ब्रह्म विषय का विद्या प्राप्ति के लिए जाते हैं दूसरे महर्षि के पास इस प्रकार की ये क्यों दिखाया जाता है तो कहते हैं कि किसी ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ही विद्या प्राप्त करना चाहिए और दूसरा चीज़ है कि वहाँ भी दिखाया जाता है कि ये क्षय ऋषि सब श्रोत्रिय हैं और अपर ब्रह्मा का उपासना भी करते हैं फिर भी जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप फिर और एक वर्ष पर्यंत यहाँ रहो सेवा करके रहो तब हम बताएंगे तो अर्थात ये जो सेवा है शुश्रूषा ये एक ज्ञान प्राप्ति का अंग है तो हम लोग सोचेंगे नहीं नहीं वो सब और आवश्यक नहीं है वो नहीं होता है जो शास्त्र में जैसा कहा जाता है वो करना है सेवा नहीं करने से विद्या भी प्राप्ति विद्या की प्राप्ति भी नहीं होती है वास्तविक देख ले सकते हैं आगे मंत्र कहते हैं ओं सुकेशा च भारद्वाज श्य सत्यका शौरणी चाराग्य कौशल्यालायन भार्गवो वैदर्भ कबंधि कायन स्थिति ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मावेश ये वही तत्सव वक्ष्यती समीपाणयो भगवंतं पिपलादं उपसन्ना ओम यह परमात्मा का प्रतीक भी है और वाचक भी है हम लोग विचार कर लिए इसको छह ऋषियों का नाम कहते हैं सुकेशा भारद्वाज भरद्वाज गोत्रोत्पन्न है और उनका नाम है सुकेशा आगे शैभ्य सत्य उनका नाम है सत्यकाम और शिवि का पुत्र होने से शव्य सौर्याणी गार्ग्य सूर्य तो का अपत्य हो गए सौर्यायी सूर्य से अपत्यम सौर्य और उनका अपत्य सौर्यायणी सौर्यायणी तो अत्य होने से है ना आयन आयन होने से फिया फिया होने से आयन हुआ तो सौर्यायी ह्रस्व होगा किंतु मंत्र में या शौर्याणी दीर्घ दिया है तो ये छंद से प्रयोग हुआ और गर्ग गोत्रापन्न होने से उनका गार्ग्य हुआ इसी प्रकार की कौशल्य आश्वलायन उनका नाम है कौशल्य और अश्वल का अपत्य होने से उनका नाम हुआ अश्वलायन भार्गवो वैदर्भ ये भृग गोत्रोत्पन्न होने से भार्गव और विदर्भ देश में होने से वैदर्भी कबंधी कात्यायन कबंधी उनका नाम है कत का पुत्र होने से कात्यायन कत का अपत्य तो यहाँ तो युवापत्य अर्थ में फक प्रत्यय होने से कात्यायन दे दिया गया युवापत्य युवापत्य अर्थात तो चतुर्थ पीढ़ी पूर्व से विद्यमान है तो जो आता है अर्थात पौत्र का जो पुत्र होता है प्रपौत्र कहा जाएगा प्रपौत्र को युवापत्य कहा जाएगा युवा कहा जाएगा अगर वो चतुर्थ वाला अभी जीवित है तो यह सब अर्थात तो उस नाम से उनको कहा जाता है जैसे मान ले सकते हैं कि वो क्या भीष्म हुए भीष्म का अगले पीढ़ी आ गई है पांडव अथवा धृतराष्ट्र ये पांडव का पुत्र पंडु शांत इनका शांतनु का भाई का नाम था का, वो भी जीवित था अर्थात महाभारत युद्ध में वो भी जीवित था वो भीश्मा। और शांतनु का भाई शांतनु का अगले पीढ़ी आ गए भीष्म और भीष्म का अगले पीढ़ी ये और पंडु पुत्र नहीं है किंतु अगला पीढ़ी हो गया और पंडु का पुत्र हो गया पांडवा, ये अर्जुन इत्यादि अर्जुन का पुत्र कहते हैं आ गए अभिमन्यु इत्यादि पूर्व समय में अगर चतुर्थ पीढ़ी बचा हुआ मतलब अभी जीवित है इस युवक को उस चतुर्थ पीढ़ी अर्थात प्रपिता मह जिसको कहेंगे उनका नाम से इसको कहा जाता था इससे क्या होता था कहेंगे कोई युवक आया और उसको प्रपिता मह का नाम के अनुसार कहा जाएगा तो उसके उसे सम्मान होता था अच्छा इसका अभी प्रपिता जीवित है तो ये सम्मान ये क्या करता था हमारा समाज में कहते हैं वृद्धों का सेवा करने में लोगों का तत्पर करता था क्योंकि वो एक सम्मान का निमित्त था तो हम लोग का शास्त्र सब यही सिखाता है अर्थात तो अगर कहा जाएगा कि अच्छा इनका प्रपिता मोह जीवित है अभी तक तो अर्थात तो ये इतना अच्छा उसका यत्न लेता है ये सब सम्मान के निमित्त था ऐसा उत्तराखंड में तो ऐसा भी चलता था हम लोग भी देखते थे अर्थात तो 20 साल पहले ये सब होता था लोग कहते थे इनका तो पितामह भी विद्यमान है तो ये सब सम्मान की बात होता था 100 साल हो गए ऐसा कहते थे ये हो गए कबंधी कात्यायन ये सब कहते हैं हते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्म में निष्ठा उसकी उपासना करते थे और परम ब्रह्म अन्वय समाण परब्रह्म का अन्वेषण करते थे अर्थात उसका ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उद्यम करते थे उद्यम करते हुए उनको निर्णय हुआ कि ऐसा है वही तत्सर्वम बक्ष्यती थी यह महर्षि पिपलाद यह उनको यह परब्रह्म का ज्ञान है वो हमको बताएंगे इसलिए ते है समित पाणियों भगवंतम पिपलादम उपसन्ना समित पाणी अर्थात हाथ में समित समिधा लेकर के ये श्रद्धा का सूचक है ऐसा कहीं कहा जाता है तो श्रद्धा पूर्वक गए पिपलाद महर्षि के पास तो हाथ में कुछ ले करके जाते हैं हम लोग भी जब किसी महापुरुषों के पास जाते हैं तो हाथ में कुछ ले करके जाते हैं ये शास्त्र में कहा जाता है रिक्तम हस्त रिक्त हस्तम नतु पे यात राजानम गुरुदेवतम राजा गुरु और देवता इनके पास खाली हाथ ना जाए हाथ में कुछ है तो अर्थात ये श्रद्धा का प्रतीक है अर्थात हमारे अंदर में श्रद्धा है इस प्रकार की हाथ में कुछ लेकर के जाना है तान ह स्व उवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सर संवत्स्यथ यथा प्रत्ना पृछत यदि विज्ञायाम सर्वं ह वो इति ये क्षे ऋषियों को पिपलाद महर्षि ने कहे आप लोग तो सब पहले से ही तपस्वी हे और ब्रह्मचर्य इत्यादि श्रद्धा ये सब आप में है फिर भी भूय एवं पुनः पूर्वक ब्रह्मचर्य वास यहाँ करिए श्रद्धया श्रद्धा के साथ अर्थात तो पूर्वक शुश्रूषापूर्वक संवत्सरम संवत्स्यथ एक वर्ष पर्यंत आप लोग यहाँ रहिए यथा कामम प्रश्ना पृछत एक वर्ष पूर्ण होने के बाद आप लोगों को जिसको जो प्रश्न पूछना है आप लोग पूछिए यदि विज्ञास्याम सर्वम हो वो बख्श्या आप लोगों का प्रश्न का उत्तर अगर हमको पता होगा तब हम आपको बताएंगे तो यदि यह यदि कहते हैं अर्थात ऐसा नहीं कि उनको किसी विषय का संशय था क्योंकि अंतिम में ये निश्चय होगा कि सभी का सभी प्रश्न का उत्तर वो दिए हैं इसलिए उनको किसी विषय का ज्ञान था ये बात नहीं है इसको कहते हैं अनुद्ध प्रदर्शन यदि अगर हमको पता होगा तो हम आपको निश्चय बता देंगे अथ कबंधि कात्यायन उपेत्य पप्रछ भगवान कुतूहवा व इमा प्रजा प्रजायंत इति अथ अर्थात अनंतरम कितने दिन के बाद एक वर्ष के बाद कितने एक वर्ष अर्थात तो सेवा करना है अथा कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ तो हम लोग का ये परंपरा में एक वर्ष सेवा करना है क्या कहते हैं एक वर्ष तो लघु ही पढ़ना है यही बड़ी सेवा है तो केवल लघु पढ़ना है एक साल और कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है तो जो कर लेगा कहे हाँ ये ठीक सेवा की है आगे आप अन्य विद्या भी अध्ययन करिए कबंधि कात्यायन उपेत्यय पप्रच्छ आकर के पिपलाद महर्षि को पूछे भगवान संबोधन करते हैं कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायंते ये सब प्रजा प्रजा उपलक्षित ये जीव नहीं शरीर क्योंकि प्रजायन्ते जन्म होता है जन्म शरीर का होता है ना वो जीव को हो जाता है शरीर को यह प्रजा शब्द से शरीर को लेना है जो ये ब्राह्मण क्षेत्रीय इत्यादि शरीर कहते हैं ये सब प्रजा ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं आ, यह सब अभी उपनिषद है ब्रह्म ज्ञान करवाना है ये क्यों कह रहे हैं प्रजा की उत्पन्ति सब कहाँ से होती है ये सब कहने का क्या अभिप्राय है कहते हैं कि ये अपर विद्या कर्म ये सब का विचार भी होगा छह ऋषि है छह प्रश्न करेंगे उसमें तीन प्रश्न तो ये संसार विषय का प्रश्न है तो संसार विषय प्रश्न क्यों कहा जाता है कहते हैं कि इससे हटना है हमको वृहदारण्य का उपनिषद इतना बड़ा उपनिषद तो हम लोग उसमें मुख्यतः छः अध्याय पढ़ते हैं उसका प्रथम अध्याय तो सबसे बड़ा अध्याय है और वो क्या करता है कहते हैं संसार गति बताता है क्यों बताता है कहते हैं आप यही करेंगे तो संसार ही प्राप्त होगा तो वो भी दिखा देते हैं जैसे आप योग सूत्र महर्षि पतंजलि का पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा जाएगा ये सब आपको ये विभूति प्राप्त हो जाएगा क्यों कहा जाता है कहते हैं विभूति सब ये अर्थात ये गर्त है गाढ़ा है इसमें गिरना नहीं सब जो दिखाया जाएगा वो सब में गिरना नहीं इसी प्रकार की ये अपर विद्या और कर्म इसका जो फल है संसार वो सबसे वैराग्य के लिए ये भी दिखाया जाएगा ये जगत की सृष्टि ये सब दिखाया जाता है तस्म स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापति सपोतप्यत सपस्त स मिथुनम उत्पादयते रई च प्राणम चेत चेत मे बहुधा प्रजा क्यस्म स होवाच सपिपलाद महर्षि तस्म तस्म काय कायनको कहे उत्तर दिए प्रजाका वै प्रजापति प्रजापतिरण्यगर्भ तो प्रजा काम सृष्टि करने के लिए स तपोतप्यतः तप अर्थात ये जगत आगे मैं सृष्टि करूं तो ये कैसे इसके क्रम होगा क्या होगा इस विषय का तो हिरण्य गर्भ उत्पन्न होने के बाद स्वयं जन्म होने के बाद उसके अंदर में ऐसे ही विचार चलेगा ये जगत की मैं कैसे सृष्टि करूं ये क्यों उसके अंदर में ऐसे विचार आया कहते हैं जन्म में उपासना किया था कि हिरण्य बन करके ये जगत की सृष्टि करे तो अभी जब हिरण्य हो गया तो वही उसके अंदर में भावना आ जाएगा तदभाव अभावित तो हो जाएगा वो वासना उसके अंदर में जग जाएगी जग करके वही अर्थात तो कैसे सृष्टि करेगा उसी विषय को उसका चिंतन होगा यही उसका तपस्या हो गया स तपस्तव मिथुनम उत्पादयते यते अभी युगल उत्पन्न करेगा उत्पन्न करेगा अर्थात संकल्प मात्रा केवल संकल्प करेगा ये दो उत्पादन कर देगा फिर वृद्य में कहा जाता है तो वही विराट चिंतन करेगा कि मैं उत्पन्न करूं तो वही मनु हो जाएगा और वही सतरूपा हो जाएगा एक ही है वो भी दो रूपा हो गया इसी प्रकार की मिथुनम उत्पाद दो हो गया अभी यहाँ किसको किसको उत्पन्न किया कहते हैं रईम च प्राणम च ये दोनों को उत्पन्न किया ये शब्द रई और प्राण आगे कहा जाएगा रई शब्द से अन्न और ये जो प्राण प्राण अर्थात तो अन्न को भक्षण करने वाला है अत्ता इस प्रकार की ये दोनों को उत्पन्न किया एक अन्न और एक अत्ता अत्ता अर्थात भोगता जो अन्न को भक्षण करेगा ये दोनों में मम बहुधा प्रजा करीष्यत ये दोनों को मैं सृष्टि करता हूँ आगे ये दोनों हमारे लिए सब प्रजाओं को उत्पन्न करवाएंगे अनेक प्रकार की ये सब उत्पन्न होंगे अन्य अन्य उपनिषद में सृष्टि का प्रक्रिया सब अन्य अन्य कहा जाएगा जहाँ मनु सतरूपा को लेकर के सृष्टि कहा जाएगा कहते सतरूपा अन्य अन्य रूपा हो जाएगी सत उसका नाम ही तो वही है और ये मनु तत्त रूप सब धारण करेगा पुनः वो सब जातियों के उत्पन्न उत्पत्ति हो जाएंगे इस प्रकार के कहा जाएगा यहाँ थोड़ा अलग, अलग प्रकार के कहते हैं अलग अलग, अलग प्रकार की सृष्टि कहते तो हैं आपको हरिद्वार अगर जाना है तो ये रास्ता में जाएंगे तो फिर अलग अलग, अलग प्रकार के क्यों कहा गया यही बताते हैं उपनिषद हमको कि इसमें महत्व बुद्धि नहीं रखना आपको सृष्टि देखता है इसलिए आप पूछते हैं तो उत्तर दे देते हैं उसमें कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए अलग अलग प्रकार की सब कहा गया यहाँ अलग प्रकार की सृष्टि का कथन हो रहा है जो रई और प्राण इनकी सृष्टि हुई आगे कहते हैं आदित्यो होवे प्राणो रई रेव चंद्रमा रईर्वा रे एत सर्वम यूर्तम चा मूर्तम च तस्मा मूर्ति रेव रई आदित्यो होवे वे प्राण प्राण की सृष्टि हुई थी कहते हैं वो अभी आदित्य हुआ रई की सृष्टि हुई थी अभी वो चंद्रमा तो जो प्राण और रई थे अभी वो आदित्य और चंद्र हो गया अभी कहते हैं कि रई व ए तद सर्वम तो दो विभाग हो गया था रई और प्राण कहते हैं कि ये रई यही एक सर्व सर्व हो गया सामान्य रूप से अर्थात विभाग अगर बुद्धि में नहीं ला रहे हैं तो ये जो रई है अन्न है यही ये, ये सब कुछ है और यमूर्तम यमूर्तमूर्त अर्थात जो स्थूल है अमूर्त अर्थात जो सूक्ष्म है ये सब यही रई ही है सामान्य रूप से सब रई है और तस्मात मूर्ति रेवर रही अगर विशेष रूप से कहेंगे कहेंगे जो मूर्ति है वही ही रही है सामान्य रूप से कहेंगे तो कहेंगे मूर्त अमूर्त ये सब रही है इसका अर्थात कहने का तात्पर्य है कि है तो प्रजापति एक वो गुण प्रधान भाव लेकर के उसमें भेद मान लिया गया तो कुछ पदार्थ मुख्य हो जाएंगे कुछ पदार्थ गौण हो जाएंगे जहाँ कहा जाएगा अन्न और अत्ता अत्ता अर्थात भोक्ता जो भक्षण करेगा अन्न और अत्ता में प्रधान कौन होगा अत्ता होगा अन्न गौण हो जाएगा तो इसी प्रकार के वही जो पांच भूत उत्पन्न हुए वही जब अंतकरण बनेगा तथा विशिष्ट बन करके भोक्ता मानेगा अत्ता हो जाएगा और वही पांच भूत जब अन्न बन जाएंगे वो भोग्य हो जाएगा है तो वही पाँच भूत वही अन्न रूपेण हो गया और वही अत्ता रूपेण हो जाता है अंतकरण विशिष्ट होकर के अत्ता हो गया और ब्रीहबादी हो करके वो अन्न हो गया हे तो वही पांचभूत हे तो वही प्रजापति तो वो, तो वो, तो वो गुण प्रधान भाव लेकर के ये भेद कल्पना किया जाता है जैसे वहाँ कहा गया कि विशेष रूप से लेंगे तो रईत तो मूर्त रूप ही होगा आगे कहते हैं अमृत जो प्राण है वो सर्व है पहले जो कहा गया जो अमूर्त रई वो सर्वम अभी कह आगे मंत्र में कहते हैं जो अमृत है प्राण है अत्ता है वो सर्व अर्थात रई का कोई विशेष स्थान नहीं है अथा द्वितीय उदयन प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणा रश्मिषु सन्निधत्ते यक्षिणा यद यतीची यद यदुदीचि यदो यदर्ध यदंतरा दिशो यकाशयति यद तेन प्राणन रश्मिशु सन्निधते आदित्य आदित्य ये प्राणन रही आदित्य कौन हुआ था प्राण हुआ था अभी कहते हैं कि वो उदयन उदय होते हुए प्राची दिशम प्रवेशती प्राची दिश अर्थात अपना किरण सूर्य का जब किरण पूर्व दिशा में जाता है तेन प्राचीन प्राणन रश्मिशु सन्निधते प्राची दिशा में पूर्व दिशा में होने वाले प्राण प्राण अर्थात प्राणी पूर्व दिशा में होने वाले सभी प्राणियों को यह सूर्य अपना रश्मि के द्वारा संबद्ध संबद्ध कर देते हैं अर्थात तो सभी प्राणी सूर्य का रश्मि से आवृत तो हो गए तो यही हो गया कि सभी अब आदित्य हो गए क्योंकि सभी को आदित्य का रश्मि स्पर्श कर गया व्याप्त तो कर गया तो सभी आदित्य हो गए आदित्य वही है प्राण और जैसे प्राची दिक कहा गया है इसी प्रकार की दक्षिणा यद प्रतिचिम यद उदिचिम यद अधो ऊर्ध् अंतरादिश अंतरादिश कोण कहते हैं दोनों दिशा का जो बीच वाला है तो दक्षिणा दिख प्रतिचि प्रतिचि अर्थात पश्चिम दिशा और दक्षिण उत्तर दिशा दक्षिणा और पश्चिम उत्तर और अधे की दिशा में ऊर्ध्व ऊपर अंतराज कोणा ये सबको सूर्य अपना रश्मि के द्वारा प्रकाश करता है ये सभी स्थान में होने वाला सभी प्राणियों को सूर्य अपना रश्मि के द्वारा व्याप्त करता है इसलिए सभी सूर्य के द्वारा व्याप्त होने से सभी प्राण हो गए जैसे पूर्व में कहा गया था सभी कुछ रई है अभी कहा जाता है सब कुछ प्राण ही है स एष वैश्वानर विश्व प्राणो अग्निरुदयते अग्निदयदीचाभ्युक्त स एष वैश्वानर विश्वान स एष वह ही जो प्राण है, ही बैश्वानरह। बैश्वानरह तो है ही सर्वरूपह। सर्वरूपह वह वही ही वैश्वानर वैश्वानर अर्थात सर्वीव है वह ही विश्वप विश्व स्वगण से जड़चेतन स वो वही प्राण स एष प्राण वह ही सर्वजीव रूपेण वही है और अजीव जड़ रूपेण सब वही है और वही प्राण अग्निर उदयते वही प्राण अग्नि होकर के उदय होता है कौन सा अग्नि प्रतिदिन उदय होता है अस्त हो जाता है आदित्य वो भी तेज रूप है तो वही अग्नि अग्निशब्द से कहा जाए वही प्राण आदित्य होकर के उदय होता है अस्त होता है और उसका स्तुति करने के लिए आगे का मंत्र है विश्वरूपं विश्वप हरिण जातव परायण ज्योतिरेक तपंत सहस्ररश् सतथा वर्तमानजा उदयत्येश विश्वरूपं विश्वरूपं सर्वरूपं पूर्व मंत्र में कहा गया था जड़ चेतना जड़चेतन शवय है हरिण हरिण रश्मिव रश्मिवाला तरिहरिशबसेपादिपच्छादी तो ने पिछादिभ्य शनै लचह तो हरी वो हरि शब्द न प्रत्यय हो जाएगा लोमादि पामादि स न तो पामादिगण में आएगा तो न प्रत्यय हो जाएगा तो पामादि पामादिगण में नहीं है तो अन्य कोई गण में है तो उपलक्षण मान करके कर लिया जाएगा अर्थात तो हरि रश्मि अश रश्मय अस् इति हरिण सूर्य को हरिण कहा जाएगा हरिशब्द का अर्थ रश्मि रश्मिमान उनको जात भेद जातम जातम वेत्ती जातवेद जिसकी उत्पत्ति होती है वो सबको वो जान लेते हैं परायणम परायणम अर्थात सर्व प्राणियों का वही अंतिम आश्रय है ज्योति ज्योति प्रकाश स्वरूप है सभी का चक्षुओं को वो अनुग्रह करते हैं और बाहर पदार्थों को भी प्रकाश करते हैं एकम अद्वितीयम तपनतम तपनतम अर्थात क्रिया देते हैं ये उप देते हैं लोगों को ये सब द्वितीया कह दिया गया अर्थात इनको जानते हैं ज्ञानी लोग इसको जानते हैं यही जो प्राण है वही सूर्य रूपेण विद्यमान है और वो प्राण कहते हैं प्रजापति ही प्राण रूप हुआ है तो यह जो विश्वरूप हरिण जात ये कौन है कहते हैं सहस्र रश्मि तो सहस्र अर्थात अनेक रश्मि उसका सतथा वर्तमान नाना प्रकार ये सब जो प्राणी है वो सभी प्राणियों को ये व्याप्त करता है और प्राण प्रजा नाम सारे जो प्रजा है प्राणी है उनका प्राण है ये उदयती ऐसा सूर्य यही सूर्य ये प्राण ही है इस प्रकार के ज्ञानी लोग जानते हैं संवत्सरो वै प्रजापतिशयन दक्षिण चोतर चे ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमी उपासते ते चांद्रमसम लोकमंत तय पुनरावर्तंत तस्मात प्रजाका दक्षिण प्रतिप्य वैरईर्य पित्रियाण संवत्सरो वेयी प्रजापति प्रजापति कारण प्रजापति का कार्य हो गया ये संवत्सर क्योंकि प्रजापति का कार्य आदित्य हुआ आदित्य के चलते ही ये संवत्सर होता है आरी आदित्य उत्तरायण दक्षिणायन इसी प्रकार की दो आयन में चलते हैं उसी से संवत्सर होता है तो संवत्सर कार्य प्रजापति है कारण इसलिए संवत्सरो वेयी प्रजापति ही घटो वे मृद ये सत्य कहा गलत कहा सत्य कहा इसी प्रकार कहते हैं संवत्सरो वही प्रजापति ही कार्य जो है वो कारण से भिन्न नहीं होता है तो प्रजापति संवत्सर कैसे होते हैं कि तस्य अयने दक्षिणम च उत्तरम च अयने उसका दो अयन है अयन अर्थात अयते गच्छति अनेन इति अयनम जिसके द्वारा चलता है अर्थात कभी सूर्य दक्षिण दिशा में चलता है कभी उत्तर दिशा में करण में ल्यूट है अयन में एक दक्षिणायण एक दक्षिण उत्तरायण कहते हैं ये दोनों दिशा को लेकर के सूर्य की गति तद ये हई तद इष्टापूर्ते कृतमित उपास तद, तद अर्थात ये जो प्रजाओं का मध्य में ब्राह्मण आदि जो प्रजा है उनके बीच में ह जो लोग तद इति कृतम उपासते अन्य इस प्रकार के होगा इष्टापूर्ते इति कहने से इष्टापूर्त और क्या रह गया कर्म दत्त इति शब्द से दत्त बोलेंगे तो यह प्रजाओं का मध्य में जो इष्टापूर्त दत्त कर्म ही करते हैं और जो इष्टापूर्त दत्त ये सब कर्म है और कर्म का जो फल होगा अनित्य होगा अनित्य होगा अनित्य होगा कहते हैं कृतम हो गई अकृत नहीं वो कृतम है वो अनित्य है उसी के ही उपासना करते हैं अर्थात तो अनुष्ठान करते हैं तो जो ये इष्टापूर्त दत्तकर्म करेगा कर्म करके वो उत्तरायण में जाएगा देवलोकों को ना दक्षिणायन में जाएगा पितृलोक को दक्षिणायन में पितृलोक क्यों कर्मणा पितृलोक स चांद्रमसम लोकम अभिजयते चांद्रमसम अर्थात चंद्रलोक उपलक्षित जो पितृलोक पितृलोक को प्राप्त करेगा तेव पुनरावर्तन फिर वो पितृलोक से वो जब उसका वो कर्म का फल क्षय हो जाएगा वहाँ से कृत कर्म का फल क्षय हो जाने से पुनरावृत्ति कर जाएगा और पुनरावृत्ति जो करेगा कहते हैं फिर इस्लोक आज में आ जाएगा ऐसा निश्चय नहीं है तो मुंडों का श्रुति कहती है इष्टापूर्तंग मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयंत प्रमूढ़ा नाक से पृष्ठ सुकृतम सुकृत अनुभूत इमं लोकमीनतरम भावशंति इष्टापूर्तः इसी को जो वरिष्ठ श्रेष्ठ मानेगा वेदयंत प्रमूढ़ा उनका तो विवेक ही नहीं है ये कर्म करते हैं और ये इसी को श्रेष्ठ मानते हैं तो नाक से पृष्ठ स्वर्ग प्राप्त करेंगे पितृलोक प्राप्त करेंगे और जो वो फल क्षय हो जाएगा फल दे करके पूरा हो जाएगा कहते हैं प्रत्यावर्तन करेंगे इमाम लोकम ही नरम वा विसंति जो संचित कर्म है उसी के अनुसार ये जहां वो संचित कर्म ले जाएगा वहां जाएंगे उनकी ऐसी गति होती है जो दक्षिणायन में जाते हैं इस दक्षिणायन गति कौन प्राप्त करते हैं कहते हैं एते रिशयह, रिशयह ते ऋषय ऋषय अर्थात यह जो स्वर्ग को लक्ष्य करके कर्म करते रहते हैं स्वर्ग अर्थात पितृलोक प्रजा कामा गृहस्थ लोग तो वही पितृलोक प्राप्त करते हैं कर्म करते हैं तो उपासना नहीं करते हैं तो पितृलोक ही प्राप्त करेंगे दक्षिणम प्रतिपद्यंत दक्षिणा दक्षिण उपलक्षित पितृलोक चंद्र लोग प्राप्त करते हैं ऐसा हवे रईर यह पितृयाण ये जो दक्षिणायन है वो पितृयाण है वो रई जो प्रजापति का दो अंश होगा था उससे ये रई ये दक्षिणायन हुआ और एक हो गया था प्रजापति का दो अंश से एक हो गया था रई दूसरा क्या था प्राण तो रई हो गया जो पितृलोक को प्राप्त करने के लिए दक्षिणायन और प्राण फिर किस लोक ले जाएगा देवलोक इत्यादि ले जाएगा वो उत्तरायण मार्ग में उसके लिए कहते हैं अथोत्तरे तपसा श्रद्धाया ब्रह्मचर्य श्रद्धया विदयात्मा अन्व्याम अभिजय प्राणाननम आयतन एतदमृत अभयम एतरायण एक पुनरावर्तन निरोध तदेश श्लोक अथ उत्तरेण अथ कनसे अर्था दक्षिणायन से भिन्नए उत्तरायण मग में प्रजापति का ये दूसरा अंश है उत्तरेण उत्तरेण अर्थात तो उत्तरायण मार्ग में कैसे प्राप्त करेंगे कहते हैं तपसा या तपस्या शब्द का अर्थ है इंद्रिय जय जिसका इंद्रिय जय नहीं है वो उपासना नहीं कर पाएगा वो कर्म में ही लिप्त रहेगा तपसा और ब्रह्मचर्य तप ब्रह्मचर्य भी है कि तप है कहते हैं विशेष करके ये ब्रह्मचर्य श्रद्धया श्रद्धा भी होनी है अस्तिक्य बुद्धि विद्य विद्या अर्थात यह प्रजापति विषय का अहम ग्रह उपासना मैं ही प्रजापति हूँ इस प्रकार की जो क्योंकि विद्या आत्मान अन्विष्य तो यह विद्या विद्या अर्थात उपासना यह उपासना से वो अपने आप का ही अन्वेषण करता है अर्थात तो मैं ही प्रजापति हूँ इस प्रकार की जो उपासना करता है विद्य या आत्मान मैं ही प्रजापति हूँ मैं ही ये प्राण रूप हूँ इस प्रकार की जो उपासना करता है स आदित्यम अभिजय, अभिजयते अर्थात आदित्य लोक को प्राप्त करता है आदित्य अर्थात देवलोक का एक तदि प्राणानाम आयतनम प्राणा अर्थात सभी प्राणियों का यही आश्रय है आदित्य आदित्य उपलक्षित जो प्रजापति है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा तद अमृतम तो अमृत अर्थात अविनाशी है वो अविनाशी अर्थात वहाँ से क्रम मुक्ति हो जा सकता है नहीं तो वो दीर्घ काल है लोक के अपेक्षा वो दीर्घ काल है और अभयम यो उत्तरायण मार्ग में जा करके देवलोक अथवा ब्रह्म लोक यहाँ तो ब्रह्मलोक कहा जाएगा जो ब्रह्मलोक कहा जाता है तो वो अभयम अभयम चंद्रलोक जैसे वृद्धि क्षय प्राप्त होता है ऐसे ही वहां नहीं है इसलिए उसको अभय कहा गया और अमृतम अमृतम अर्थात वो अविनाशी दीर्घ काल तक रहेगा ये तद परायणम परायणम अर्थात परागति गति में उत्तरायण गति श्रेष्ठ गति है एतस्मान न पुनरावर्तते जो यह उपासना करके वो ब्रह्म लोकों को जाएगा और तो पुनरावृत्ति नहीं होगी अगर उपासना निष्काम है तो वहाँ से क्रममुक्ति हो जाएगी किंतु यह जो उत्तरायण मार्ग ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है जहाँ से क्रम मुक्ति हो सकती है कहते हैं ऐसा निरोध कर्मीणाम जो इष्टापूर्त दत्त कर्म करते रहते हैं उनके लिए तो यह मार्ग निरोध है वो इस मार्ग में नहीं जा पाएंगे अविद्वान अविद्वान अर्थात केवल कर्मी जो उपासना नहीं करते हैं आगे यह जो न, आदित्य हो गए उनके बारे में और कहते हैं आदित्य आगे सर हुआ संवत्सर उत्तरायण दक्षिणायन ये द्व अयन ये कहा गया ये दो अयन के द्वारा ही आदित्य की गति होती है अभी सर का स्वरूप बताते हैं पंचपादं पितरंग द्वादशाकृतिं आकृति दिव आहु परे अर्धे पुरी षणम अथे में अन्य अन्य उ विचक्षणम सम सड़र आहु आहुर और पितम यति का स्वरूप कहते हैं पंचपादम संवत्सर का पांच पाद है पांच पाद अर्थात तो पांच ऋतु है पांच ऋतु हेमंत और शिशिर ऋतु ये दोनों को मिला करके एक कर देते हैं थोड़ा ठंडी लगती है इसलिए दोनों को मिला दिए करके पंचपाद अर्थात यह संवत्सर पांच ऋतु में ही आश्रित तो होता है इसलिए पंचपाद कह दिया गया त तो ये यह पिता है पिता अर्थात सभी का जन इिता काल काल सभी का जनक है तो ये नया एक लोग भी कहते हैं ना जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मत जितने सारे जन्य पदार्थ सभी का जनक ये काल है संवत्सर है और द्वादश ये जो संवत्सर है उसका आकृति द्वादश है बारह मास है इसमें दिब आहु परे अर्धे यह जो आदित्य है वो दिबह परे अर्धे इति आहु दिबह दिवलोक दिवलोक का परे अर्धे अर्धे अर्थात स्थान में यहाँ दिवलोक का ऊपर में अर्थात यहाँ दिवलोक में इस अर्थ लेना है वो आदित्य का स्थान है जो आदित्य के सर का निर्माता है पूरी क्षीणम वो स्थान कैसे कहते हैं उदक पूरी क्षणम पूरी क्षणम अर्थात जल वाला स्थान है वा। पूरी क्षीण अर्थात उदकवान अथ इमे अन्य कुछ लोग तो संवत्सर का व्याख्यान इस प्रकार की करते हैं अन्य वो परे विचक्षणम अन्य कुछ और विचक्षण कहते हैं ये संवत्सर को कहते हैं सप्तक्र षण और आहु सात चक्र संवत्सर का ये सर का सात चक्र ये सर आदित्य के द्वारा निर्मित तो होता है और वो आदित्य का रथ का है, ये सात चक्र कहा जाता है वो सात चक्र सात दिवसों को कहते हैं सात दिन जो है ष अर वो जो चक्र है वो चक्र में छः अरह है यहाँ छः अरह छतु है आहुर अर्पितम इति अर्पितम अर्थात यही संवत्सर में ही सब कुछ अर्पित है जैसे रथ का नाभि में ये सब अर अर्पित होते हैं इसी प्रकार की सब अर्पित है इसी संवत्सर में संवत्सर अर्थात वो आदित्य प्राण हो गया प्राण अर्थात प्रजापति इसमें सब अर्पित हैं तो दोनों पक्ष कहा गया कहते हैं चाहे आप कोई पक्ष लो तो वही काल रूप प्रजापति यही आदित्य चंद्र वो जगत का कारण है यह मंत्र का तात्पर्य वही है कि जगत का कारण प्रजापति और वही प्रजापति आदित्य होता है वही आदित्य तो पूरा जगत उसी में ही आश्रित है आगे कहते हैं मासो भी प्रजापतिस कृष्ण पक्ष एवं रही शुक्ल प्राण तस्माद ऋषय शुक्ल इष्ट कुर इतरस्म मास भी भाई प्रजापति तो प्रजापति मास ही है तो कहते हैं प्रथम कहा गया प्रजापति संवत्सर है तो संवत्सर अगर प्रजापति है तो एक मास ये कैसे प्रजापति हो जाएगा तो एक अवयव है तो ये बताते हैं नया एक लोग नया एक लोग सभी लोग कहते ये जो गौत्व है वो कितने गो में रहेगा सकल गो में रहेगा ये प्रत्येक गो में भी पूरा गौतव रह जाएगा क्योंकि जो सकल गो में रहेगा वो प्रत्येक गो में तो थोड़ा थोड़ा रहेगा ना तो कहते हैं पूरा रहेगा जिस प्रकार के इसी प्रकार के कहते हैं प्रजापति मास अर्थात ये मास में ही पूर्णतया प्रजापति समाप्त इसी में ही रहता है तस् अर्थात ये जो मासप प्रजापते है प्रजापति का कृष्ण पक्ष रई प्रजापति का दो विभाग हुआ था रई और प्राण अभी मास का दो विभाग हो जाएगा कहते हैं कृष्ण पक्ष रई हो गया और शुक्ल पक्ष प्राण हो गया तस्माद एते तस्मादय जो प्राण का उपासना करते हैं शुक्ल इष्टम कुरवंती प्राण उपासक जो है वो इष्ट कर्म शुक्ल में ही करते हैं शुक्ल पक्ष में करते हैं तो अगर कोई निमित्त उपस्थित हुआ कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष में कर्म करने के लिए तो वो तो कृष्ण पक्ष में करना पड़ेगा किंतु जो प्राण उपासक है उनके लिए कर्म कृष्ण पक्ष में करने पर भी वो उनका शुक्ल पक्ष माना जाएगा क्योंकि वो प्राण का उपासना करते हैं जो प्राण की वो सर्वात्मा है इसलिए कहा जाता है कि एते ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्बंती चाहे वो किसी समय में भी करे शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में प्राण उपासकों का तो कर्म शुक्ल पक्ष में ही होगा क्यों कहते हैं प्राण का, का उपासक और प्राण व्यापक है व्यापक का दर्शन से अर्थात उपासना से उनका कर्म शुक्ल पक्ष में माना जाएगा और इतर इतर जो प्राण उपासक नहीं है केवल कर्मी है इतरअस्मिन उनका कर्म जो प्राण उपासक है उनका कर्म शुक्ल पक्ष में हुआ और जो प्राण उपासक नहीं है उनका कर्म कृष्ण पक्ष में हुआ होगा अगर वो शुक्ल पक्ष में करते हैं तो भी कृष्ण पक्ष में होगा क्योंकि वो सर्वात्मक प्राण का उपासना नहीं करते हैं परिच्छिन्न को देखते हैं इसलिए उनका कर्म तो सर्वदा कृष्ण पक्ष में ही माना जाएगा मंत्र का तात्पर्य वही कहते हैं कि व्यापक दृष्टि करें सर्वदा परिच्छेद बुद्धि ये न करे अभी संवत्सर संवत्सर से मास पहुँच गए पहले अयन था अयन से संवत्सर संबच, संवत्सर का दो विभाग हो गया अयन आगे संवत्सर से मास पहुँच गए अभी मास से और आगे चलते हैं रात्रो वे प्रजापति स्त्याह रव प्राणो रई रात्रि रात्रिव रई प्राणं बायेते प्रस्कंदी ये दिवा रतया संयुज्य ब्रह्मचर्यम तद रात्रो रतया संयुज्य अहोरात्र वे रात्रो वे प्रजापति ही ये प्रजापति अहोरात्र रूप ही है इसमें भी दो विभाग आ गया तो प्राण हो गया अह दिवस रात्रि हो गया रई ये दो विभाग हो गए और आगे प्रसंग से अभी कहते हैं जो दिन रात दो हो गए तो अभी गृहस्थों के लिए ये विधि करते हैं बताते हैं ऐसे ही जीवन जीना है प्राणों व एत प्रस्कंदंती ये दिवा रतिया संयुजंते रत्या रति का निमित्त स्त्री जो लोग स्त्री में भी दिवा में दिवस में भी स्त्री के साथ संबंध करते हैं वो प्राण का क्षय करवा देते हैं प्रवाह करवा देते हैं प्राण उनका अर्थात ह्र ह्रास हो जाता है प्राण शक्ति ह्रास हो जाता है इसका निषेध किया जाता है नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य एव व ए तद रत्या संयोजनते जो पुरुष गृहस्थ रात्रि काल में ही स्त्री के साथ संबंध करता है वो तो ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा खाली रात्रि काल नहीं वो भी जो ऋतु भार्य गम ये कहते हैं अर्थात ऋतु काल में और रात्रि में जो पुरुष इस प्रकार की स्त्री संबंध करता है उसका तो वो संबंध ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा यहाँ प्रसंग से ये कह दिया गया अन्नम प्रजापति स्ततो वे रेतस प्रजाहा अन्नम प्रजापति स्तोह वे तदेतरेत तस्मा दिमाह प्रजा प्रजायंत अन्नम वेई प्रजापति अभी अहोरात्र प्रजापति हो गया था दिन रात हुए दिन रात होने के बाद कहेंगे आगे अन्न अन्न अर्थात अगर दिन रात होगा तभी तो भी आबादी होंगे केवल दिन दिन रहेगा तो ये ब्रीही अव नहीं हो जाएंगे सब तो जल जाएंगे और केवल रात रात होगा तो भी इनमें वो पुष्टि नहीं आएगी इसलिए दिन रात होगा तभी तो जाकर के करके आबादी अन्न होंगे तब तो प्रजापति अभी अन्न रूप तक हुआ तत्ह भई तद रेत ये अन्न भक्षण करेगा पुरुष तो उसमें रेत होगा वीर तो तस्माद इमा प्रजा प्रजायन्ते पुरुष में जो रेत होगा वो नृवीज कहते हैं वो नृवीज जब स्त्री में सेचन किया जाएगा तब शुक्र मेलन होकर के वह प्रजा ये जो शरीर है उत्पन्न होंगे तस्मात तस्मात् अर्थात तो प्रसिक्त रेत सह स्त्री में जो रेत का सेचन किया जाता है तब इमा प्रजा प्रजायन्ते ये प्रजाओं की सृष्टि हो जाती है इस प्रकार की प्रश्न क्या था कुतो होवा इमां प्रजा प्रजायंते हे भगवन ये प्रजा कहाँ से सृष्टि होते हैं तो उत्तर हो गया वही प्रजापति रई और प्राण हो गया आगे चंद्र आदित्य हो गए आदित्य होने के बाद उत्तरायण दक्षिणायन हुआ आगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया आगे दिन रात हो गया आगे ब्रीही अबादि अन्न हो गए अन्न का भक्षण करके रहता रहता के आगे शरीर बन गया स्त्री संबंध से इस प्रकार की प्रजाओं की उत्पत्ति कह दी गई आगे कहते हैं कर्मियों के लिए यह कहते हैं गृहस्थों के लिए तद ये ह प्रजापति तद प्रजापतिव्रत ते मिथुनम उत्पादयते तेषाएव ऐसा ब्रह्मलोक येषा तपो ब्रह्मचर्य येसु सत्यम प्रतिष्ठित तद ये ह वई तद प्रजापतिव्रत चरती प्रजापतिव्रत अर्थात ऋतु काल में बारिगम और वो भी रात्रि काल में जो ब्रह्मचर्य कहा गया पूर्व पूर्व मंत्र में जो गृहस्थ ये प्रजापति व्रत इसका अनुसरण करते हैं ते मिथुनम उत्पादय पुत्र कन्या इत्यादि का उत्पन्न करते हैं अर्थात उनसे इस प्रकार के व्रत पालन करने वालों का संतान क्लीव नहीं होते हैं नपुंसक नहीं होते हैं उस प्रकार की व्यक्तियों से तेषा ऐस ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक चंद्रलोक ये जो कर्मी है गृहस्थ है तो इनके उनको ये ब्रह्मलोक ही, ब्रह्म ही प्राप्त ब्रह्मलोक अर्थात चंद्रलोक ही प्राप्त होगा ह्रास वृद्धि वाला ये शाम तपो ब्रह्मचर्य ये सुु सत्यम प्रतिष्ठितम उन गृहस्थ जो कर्म करते हैं और तपह तप अर्थात जो शास्त्र में कहा गया स्नातक व्रत अर्थात तो गुरुगृह से विद्या अध्ययन करके जब घर में आते हैं तो गुरु बता देते हैं कि आपके लिए ये, ये सब व्रत होगा आपको ये पालन करना पड़ेगा वो सब व्रत जो पालन करते हैं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य जो कहा गया था ऋतु काल में रात्रि में ही पत्नी संबंध करना है ब्रह्मचर्य और सत्य सत्य अर्थात तो अनृत वर्जन मिथ्या भाषण नहीं करते हैं तभी चंद्रलोक प्राप्त होगा बाकी सब करते हैं किन्दु मिथ्या भाषण भी करते हैं तब तो वो चंद्रलोक भी प्राप्त नहीं होगा पितृलोक चंद्रलोक एक ही है स्वर्गलोक कहने से पितृलोक भी स्वर्गलोक में माना जाता है स्वर्गलोक कहीं ब्रह्मलोक तक भी स्वर्गलोक शब्द से कह दिया जाता है स्वर्ग शब्द का कैसे कहाँ अर्थ हुआ वो प्रकरण दे करके जानना पड़ेगा कहीं पितृलोक भी स्वर्गलोक कहा गया और जो देवता देवराज इंद्र का लोक वो तो स्वर्गलोक है प्रसिद्ध है कहीं ब्रह्म लोक भी स्वर्गलोक कहा गया और स्व शब्द का अर्थ होता है सुख तो कहीं स्वर्गलोक का अर्थ सुख रूप ब्रह्म जो सच्चिदानंद है उसको भी कहीं स्वर्गलोक शब्द से कह दिया जाता है वो देख करके निर्णय करना पड़ेगा यहाँ स्वर्गलोक का क्या अर्थ है तो जैसे यहाँ ब्रह्म लोक से चंद्रलोक कह दिया गया सामान्यतया हम लोग जानते हैं ब्रह्म लोक हिरण्य गर्भलोक है ज यह हो गया जो कर्म करते हैं उपासना नहीं करते हैं जो लोग उपासना करते हैं प्राण का उपासना करते हैं उनके लिए कहते हैं तेसाम असो बीरजो ब्रह्म लोक न सुजिम्हम अनृतम नमाया चेति तेसाम तेसाम तेसा अर्थात प्राण का उपासना करने वालों का बीरज शुद्ध शुद्ध अर्थात उनमें वो वृद्धि जैसा चंद्र लोक वालों का होता है ऐसा नहीं है ओ, वो अधिक दीर्घकाल हो जाएंगे विरजह ब्रह्म लोक वो ब्रह्म प्राप्त करेंगे तो यहाँ ब्रह्म अर्थात जो सत्य लोग कहते हैं ब्रह्म उसको लेना है वहाँ वृद्धिक्षय इत्यादि नहीं है वह सत्यलोक का नाश नहीं हो जाएगा स्वर्गलोक तो ब्रह्मा जी का रात्रि काल में नाश हो जाएगा जो इंद्र का लोक वो नाश हो जाएगा ब्रह्मा जी का रात्रि काल में किंतु यह ब्रह्म नाश नहीं होगा वो रहेगा जब ब्रह्मा जी का आयु पूर्ण होगा तभी यह नाश हो जाएगा इस लोगों को कौन प्राप्त करेंगे कहते हैं ये शु जिम माया न विद्यते तो ये शु अर्थात ब्रह्मचारी बान प्रतिस्थ और भिक्षु सन्यासी इनको तो ब्रह्म प्राप्त होगा अगर निष्ठावान हो करके अपना वर्णाश्रम धर्म करते हैं तो तो क्यों इन तीनों को प्राप्त होगा कहते हैं ये तीनों को ये जिम्म नहीं रहता है अर्थात कुटिल भाव तो गृहस्थ है तो नाना प्रकार की व्यवहार करेगा व्यवहार करने के समय में कुछ ना कुछ तो जिम हम कुटिला व्यवहार कर देगा अर्थात तो कुछ अलग होना चाहिए कुछ अलग प्रकार की व्यवहार कर देगा अनृतम कहते हैं अनृतम ये भी अर्थात तो थोड़ा बहुत तो कह देगा अनृत किस समय में कह देगा कह देंगे व्यवहार में मिथ्या नहीं कहता किंतु ये जो कहते ना कि कभी परस्पर में ये हास्य परिहास करते हैं अथवा क्रीड़ा इत्यादि वो समय में कहते हैं मिथ्या कह देगा हसकर के कह देगा कहते तो ये भी तो अनुत तो हो गया और माया माया अर्थात तो कपटाचरण मन में एक है और सब शब्द में एक कह दिया गया तो इस प्रकार की स्वभाव तो हो जाता है गृहस्थ लोग में इसलिए उनको तो ये ब्रह्मलोक को प्राप्त तो नहीं होना है ये ब्रह्मचारी व अनप्रस्थ भिक्षु उनके पास यह जिम्हम अनृतम माया इसका कोई कारण ही नहीं है वो लोग तो बिल्कुल अर्थात सत्य बात कहना है जो अर्थात व्यवहार सर्वदा एक रूप होना चाहिए नहीं कि इसके साथ समान परिस्थिति में एक प्रकार की व्यवहार कर दे दिया दूसरे के साथ दूसरे प्रकार की व्यवहार कर दिया वो सब वो नहीं है तो जिनके पास ये जिम्हम अनृतम माया ये नहीं है उनको ब्रह्म प्राप्त होता है और जिनके पास ये होता है तो उनको शायद मनुजी का है मनुष्य एकम वचस्कम कर्मण्य एकम महात्मा नाम वो महात्मा है मनुष्य में जो है वचस अर्थात वाणी में वही है और कर्म में भी वही है जो सोचेगा वही कहेगा और जो कहेगा वही करेगा ये महात्मा है और मनुष्य अन्यत वचस््यन््यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम ये इस प्रकार की दुरात्मा कहा जाता है शास्त्र में ये सबसे अर्थात उद्यम करके हमको विरत होना है इस प्रकार के हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए तो जब हम ये सब को मान करके व्यवहार करेंगे धीरे धीरे हमारा व्यवहार क्षीर्ण हो जाएगा जाने दो क्या जरूरत है इतना व्यवहार करने का घट जाए व्यवहार ये सब अर्थात शास्त्र बताते हैं कि धीरे धीरे हमको ये व्यवहार से उठ करके हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर चले ये प्रथम प्रश्न यह तो हो गया इसका प्रथम प्रश्न का ये प्रश्न थे कबंध कात्या यानी कबंध यानी उनके आगे आएंगे अर्थात तो, उनके आगे अर्थात यह तो ष्ठ तो ऋषि थे अभी पंचम ऋषि आएंगे प्रश्न करने के लिए षष्ठ ऋषि प्रश्न कर दी कि शरीर कैसे उत्पन्न होता है आगे आकर के प्रश्न करेंगे शरीर जो उत्पन्न हो गया इसका धारण कौन करता है रक्षा कौन करता है ऐसे आगे आगे धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म के दिशा में हमको ले जाएंगे उपनिषद अभी आगे ऋषि आकर के पूछते हैं अथ हे नम भार्गवो वैदर्भि पप्रछ भगवान कत्यव देवा प्रजांग विधारयते कतर एत प्रकाशयते क्नांग वरिष्ठ अथ ह एनम भार्गवो वैदर्भी ही पप्रछ पूछने वाले तो हो गए ऋषि भार्गव भृगु का अपत्य विदर्भ देश में रहने वाले एनम पप्रछ एनम कम आचार्यम पिपलादम उनको पूछते हैं हे भगवान यह जो प्रजा उत्पन्न हो गये कति एव देवा त प्रजा विधारयते प्रजा शब्द से क्या कहा गया शरीर ये शरीर को कौन धारण करते कति देवा देवार्थ अर्थात यहाँ भूतों को कहा जाएगा देव शब्द से और कतर एत प्रकाशयंत कतर तो अर्थात तो उत्तर देंगे ये सब जो इंद्रिय वो शरीर को प्रकाश करते हैं प्रकाश करते हैं अर्थात तो इंद्रिय अपना कार्य को बता करके कहते हैं कि हम इस शरीर को धारण करते हैं चक्षुर इंद्रिय अपना कार्य बताता है कि दिखा देता है रास्ता ऐसे है वैसा है ये घाटा है यहाँ कंटक है ये सब देख करके चलना है तो अपना कार्यों को बता करके कहता है चक्षुर इंद्रिय ये शरीर का रक्षा मैं ही करती हूँ इस प्रकार के सब इंद्रिय कहते हैं प्रश्न तो अभी करते हैं कतर ये तत तो तो प्रकाश अंत्य कौन इस शरीर को प्रकाश करता है कह पुनर्साम वरिष्ठ और ये जितने सारे शरीर को प्रकाश करने वाले हैं इनमें कौन वरिष्ठ है तस्म स होवाच तस्में भागवाय पिपलादह आचार्य उवाच उत्तर देते हैं आकाशो हवा ऐसा अग्निर वायुर्ग्निराप पृथ्वी बांग मन चक्षु श्रोत्रम चे प्रकाश अभिवद्ती वयम एक बाणम अवस्टभ्य विधारायाम आचार्य कहते हैं आकाशो होवा ऐस कहकर अर्थत शरीर को धारण करने वाला आकाश हो गया भूत और भूत में अभिमान करने वाला कोई देवता भी होते हैं देव शब्द से अभिमानी चेतन को लेना है तो आकाश अभिमानी देवता वो और वायु ये भी इसी प्रकार भूत और उसका अभिमानी देवता अग्नि आपह जल पृथ्वी ये सब शरीर को धारण करते हैं क्योंकि शरीर का उपादान है ये सब और वांग मन चक्षु श्रोत्र बांग कहने से कौन सा कर्ण हो गया कर्मेंद्र कर्मेंद्रिय हो गया कर कहने चक्षु श्रोत्र कहने से ज्ञानेंद्रिय हो गए तो ये जो ज्ञानेंद्रिय ये बाहरी बाह्य इंद्रिय ना अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय और बीच में कह दिया मन मन बाह्य इंद्रिय में आएगा नहीं आएगा अंतर इंद्रिय तो वांग मन चक्षु श्रोत्र ये सब इंद्रिय शरीर को धारण करते हैं ते प्रकाश अभिवदंती व्यय है तद अवष्टभ्य विधारयाम वो सब इंद्रिय इस शरीर को प्रकाश्य प्रकाश्य अर्थात अपना कार्य के द्वारा बता करके अभिवदती कहते हैं व्ययम एतद बाणम अवस्टभ्य विधारय यह शरीर को हम ही धारण करते हैं जैसे कहते हैं स्तंभ सब ये गृह को धारण करते हैं इसी प्रकार के किंतु स्तंभ सब मिल कर के गृह को धारण करते हैं तो ठीक है किंतु उनकी ऐसे बुद्धि नहीं है कहते हैं अहम एवं एकाकी धारयामी चक्षुर इंद्रिय कहते हैं मैं ही प्रधान हूँ मैं ही धारण करता हूँ आप सब तो मेरे ही अर्थात अंग अवय गौण है आप इसी प्रकार की प्रत्येक इंद्रिय सब कहने लगे मैं ही प्रधान हूँ तो ये सब जो विवाद करने वाले तो प्राण अभी कहता है उन लोग तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम आपदम एवैतद पंचद आत्म प्रवज्यद बाणम अवस्टभ्य विधारायामी ते अश्रद्धा तान तर्थ ये सब इंद्रि अरे सब जो भूतों के अभिमानी उनको सब प्राण ने कह मां मोहम आपद्य आप लोग मोह को मत करो मोह अर्थ जिसका जैसे स्वरूप है ऐसा ग्रहण नहीं करके अन्य रूप से ग्रहण करना आप लोग इस शरीर को धारण नहीं कर रहे हैं वास्तविक किंतु आप लोग मान रहे हैं यही आपका मोह है वास्तव फिर क्या है कहते हैं अहमे एक तदद पंचधा आत्मा प्रविभज्य अहम आत्मा पंचधा प्रविभज्य एतद प्रविभज्य बाणम अवस्टभ्य विधारयामी मैं ही अपने आप को पांच भाग से एक प्रविभज्य एतद, एतद क्रियाविशेषण है प्रविभज्य क्रिया है तो जैसे भाग करने से पांच भाग होगा मैंने अपने आप को इसी प्रकार भाग करके वाणम अवष्टभ्य विधा रामी बाणम शरीर वाह बा गतिगंधन यो ये शरीर गति करता है अथवा शरीर गंध भी करता है इसलिए शरीर को बाण कही दिया जाता है ये शरीर को मैं ही धारण करता हूँ ये प्राण पांच भाग हो जाता है हृदय प्राणो गुदे पान समानो मंडले और उदान कंठदेशस्थ कंठदेस्थ कंठदेशस्थो बयान बयान सर्वशरीर ये पांच प्राण का ही पाँच विभाग है तो हृदि प्राण हृदय देश में प्राण आगे गुदे पान अर्थात शरीर का नीचे भाग में ये और समान नाभि मंडले नाभि मंडल में समान उसका कार्य सबका कार्य अलग अलग स्थान भी अलग अलग है और कंठ कंठदेय स्वस्थ और सुषुमना नाड़ी में प्रवाहित होकर के जीव को परलोक के लिए ले जाता है और ब्या सर्व शरीर गह पूरा शरीर में जितने सारे नाड़ी है आगे कहा जाएगा बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख और दस दो सौ एक इतने नाडियां हैं वो सब में बयान वायु प्रवाहित होता है ये तो पांच हो गए मुख्य प्राण और उनके साथ पांच उपप्राण भी हैं नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय ये नाग उपप्राण ये बमन कारक का। जब उल्टी होती है तो ये नाग रूपक यह उपप्राण का ये कार्य कूर्म कुरमो उपप्राण अर्थात तो कुरम जैसे विपदा आने से अपना सारे अंगों को संकुचित तो कर लेता है इसी प्रकार की कर्म प्राण हमारा चक्षु को निमिलन करवाता है सामने में कुछ आ गया उड़ते उड़ते कोई कीड़ा आ गया तो क्या करेगा वो तुरंत ही झपक जाएगा वो कार्य जो करता है उसको कुरम कहा जाता है आगे क्रिकल क्रिकल क्षुधा प्यासा ये सब जो करवाता है ये जो भूख प्यास ये प्राण का ही कार्य है ये क्रिकल नामक उप ये करवाता है आगे देवदत्त देवदत्त यह उप प्राण ये, ये जृम्भण करता है तो ये जब जृंभण होता है कह देंगे ये देवताओं का दान है ये जृम्भण होना तो ये कोई हानिकारक नहीं है क्योंकि जृम्भण होना अर्थात आगे वो निद्रा में जाएगा तो ये निद्रा ये देवताओं का कृपा होने से निद्रा होती है क्यों कहते हैं आजकल देखिए ना देवताओं का कृपा घट जाती है बोल करके ये नींद नहीं होता है बोल करके क्या करते हैं सब ये गोली लेना पड़ता है ये देवताओं का कृपा हट जाने से तो देवताओं का कृपा से ये सुसुप्ति होती है क्योंकि सुसुप्ति समय में ये जीव किसके साथ एक होता है सता सौम्य तदा संपन्न भोगती सबसे सुखकर अवस्था यही है सुसुप्ति है इसलिए विषय भोगों से सुख होता है फिर भी इसको छोड़ करके जाता है सुसुप्ति में जाता है ये सुसुप्ति में कहते हैं कि कारण आनंद ये जो जाग्रत अवस्था में होता है तो ये सब तो कार्य आनंद हुआ ये तो मन की वृत्ति है सुसुप्ति समय में तो वो आनंदमय कोष की वृत्ति है वो अधिक महत्वपूर्ण है <coughs> सुषुप्ति का जो सुख है वो आनंदमय कोष में चिद का प्रतिबिंब होता है चैतन्य का साक्षात प्रतिबिंब और वो जो जागृत अवस्था में प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि वृत्ति होते हैं ये मन की वृत्ति है और ये मनोवृत्ति में कहते हैं आनंदमय ही प्रतिबिंबित तो होता है जैसे आनंदमय कोष में सुसूपति में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ और ये प्रिय मोद प्रमोद जागृत अवस्था में इसमें आनंदमय का प्रतिबिंब होगा आनंदमय स्वयं ही प्रतिबिंब है तो जब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जागृत अवस्था में जो प्रिय मोद प्रमोद में जो सुख होता है ये प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसलिए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब को छोड़ करके सुसुप्ति में जाते हैं ताकि प्रतिबिंब का अनुभव हो और फिर उसको जब अतिक्रमण करते हैं तो बिंब जो आनंद ब्रह्म है उसका अनुभव करते हैं यह वरिष्ठ प्राण अच्छा ये देवदत्त जो है जृण का कारक है यह देवताओं का कृपा से ये सुशुद्धि होती है और पंचम उपप्राण हो गया धनंजय शरीर छूटने के बाद जो शरीर को स्फीत करवाता है फूलाता है शरीर फूल जाता है वो धनंजय का कार्य होता है अभी प्राण स्वयं कहते हैं कि मैं ही इस शरीर को धारण करता हूँ इस इस रूप से आत्मा को अर्थात अपने आप को विभाग करके ये लोग सब कह रहे थे हम ही धारण करते हैं जब प्राण कहे कि मैं ही धारण करता हूँ तो वो सबको श्रद्धा नहीं हुई तो श्रद्धा नहीं होने से वो लोग विश्वास नहीं किए तो प्राण फिर अपना जो वास्तव अर्थात स्थिति वो प्राण दिखाता है स्व अभिमार्ध्रमत इव तस्मिन् तरे सर्व तस्म उत्क्रमत्य थेतरे उत्क्रमते तस्ति प्रति तद था मक्षिका मधुकर मधुकरजान उत्क्रम सर्वाएव उत्क्रमते तस्ति प्रति एवं वानचु श्रोत्रं चे प्रीता स अभिमात् ऊर्धम उत्क्रमत इव स प्राण अभी जब बाकी इंद्रिय सब स्वीकार नहीं किए इसका श्रेष्ठता को तब प्राण ने अभिमान से उत्क्रामत इव जैसे शरीर छोड़ करके जाएगा और अभी उत्क्रमण किया नहीं इ तस्मिन उत्क्रामति उत्क्रामती सती प्राण जैसे उत्क्रमण करने के लिए अर्थात प्रस्तुत तो हुआ अथ इतरे सर्व एवं उत्क्रामते सारे इंद्रिय अपने स्थान से अर्थात तो स्वयं ही च्युत होने लगे प्राण अगर चलने लगेगा तो इंद्रिय सब च्युत होने लगे उत्क्रामन्ते और तस्मि से प्रतिष्ठा माने प्राण फिर स्थिर हो गया तो सब स्थिर हो गए प्राण अगर शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत तो होगा तो सभी को छोड़ना पड़ेगा दृष्टांत तो देते हैं तद्यथा मक्षिका मधुकर राजा नाम उत्क्रामंतम सर्वा एवं मक्षियों का जो मधुकर राजा होता है वो जब अगर छोड़ने छोड़ करके मधु का जो मधु अपुपो कहते हैं मधु का छत्ता कहते हैं हिंदी में जब वो मधु का राजा वो छोड़ करके चलने के लिए चलेगा तो सभी मधु उसके पीछे छोड़ करके चलेंगे और वो राजा जाकर के फिर जहाँ बैठ जाएगा सभी उसके साथ बैठ जाएंगे इसी प्रकार की प्राण हो गया ये राजा स्थानीय यह निश्चय हो गया इंद्रियों को सब निश्चय हो गया कि हम लोगों का स्थिति तो प्राण के आश्रित ही है एवं बांग मन चक्षु श्रोत्रम चे प्रीता वो लोग संतुष्ट हुए अर्थात अपना जो अश्रद्धा थी उसको छोड़ दिए क्योंकि वास्तव यह हमारा सामर्थ्य नहीं है प्राण का सामर्थ्य से ही हम लोग समर्थ है प्राण का स्तुति करते हैं आगे स्तुति दिखाते हैं एशो एस, अग्निस्तपत्य सूर्य येष पर्जन्य मगवान ऐस वायु येष पृथ्वी रईर्देव सदसच चा मृत च यत एष यही प्राण ही अग्नि है यही सूर्य बन कर के तपति और एष परजन्य परजन्य अर्थात देवता यही मगवान इंद्र वही है ऐस वायु यही वायु रूप में प्रवाहित होता है ऐस पृथिवी पृथ्वी हो कर के सभी का धारण करता है रईर् देव यही रई है ये देव देव अर्थात सभी का प्रकाश करने वाले सात असत चमूर्त अमूर्त सब यही है और अमृतमचा अमृतम अर्थात ये देवताओं का अमर कहा जाता है देव ये देवताओं का स्थिति कारण यही प्राण ही है ज अराव रथो प्राणे सर्व प्र, सर्वं प्रतिष्ठितम ऋचो यजुंशी सामानी यज्ञ क्षेत्रम ब्रह्मच जैसे रथ का नाभि में और सब समर्पित तो होते हैं नाभि नहीं है तो अरों की कोई स्थिति नहीं है इसी प्रकार की प्राणे प्राणे अर्थात तो प्रजापतो प्रजापति में सर्वं प्रतिष्ठितम ये प्रजापति ही सभी का स्थिति का कारण है कौन कौन कहते हैं ऋचो यजुंगशी सामानी ये सब सा मंत्र है ऋग् मंत्र यजुर्मंत्र श्यामंत्र यज्ञ क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र क्षेत्रीय जाति ब्रह्म ब्राह्मण जाति चव कहने से वैश्य शूद्र बाकी सब ये सब उसी में ही आश्रित है वही पालन करने वाला है तो वही सबके आश्रय देने वाला है और वही प्राण की स्तुति करते हैं प्रजापतिश्चरसी गर्भे त्वे प्रतिजाशसे तोभ्यम प्राण प्रजास्तिमा बलिंग हरती याणी प्रतिष्ठसीसी तवे तो प्रजापति गर्भे चरसी आप ही प्राण जो कि प्रजापति है आप ही गर्भ में विद्यमान होते हैं अर्थात जो गर्भ में बालक आता है वो आप ही है और गर्भ में आकर गर के प्रतिजाशे जो जन्म होता है कहते हैं वो भी आप ही हैं तो गर्भ में जो आता है कहते हैं पिता माता का प्रतिरूप है अर्थात पिता माता जैसे ही है उसी प्रकार के अगर पिता माता मनुष्य है तो गर्भ में मनुष्य ही आएगा तो आप ही सभी प्राणियों का रूप बन कर के गर्भ में आप ही आते हैं और प्रतिजाय से आप ही उत्पन्न होते हैं हे प्राण संबोधन करते हैं इमां प्रजा तूभ्यम बलिं हरंति ये सारे प्रजा आपके लिए ही बलि देते हैं बलि अर्थात भेंट उपहार आपके लिए ही सब देते हैं ये प्राण के लिए बलि उपहार कैसे देते हैं कहते हैं इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय सब जो विषय ग्रहण करते हैं वो लेकर के पहुंचाते हैं यह प्राणी प्रतितिष्ठ अर्थात तुम आप प्राण को ये लोग स्तुति करते हैं प्राणी ही प्राणी अर्थात इंद्रिय ही आप इंद्रियों के साथ रहते हो इंद्रिया सब लोय करके भोग आपके पास ही पहुंचाते हैं आप ही भोक्ता है ये सब आपका भोज्य है आप ही एकमात्र भोक्ता है जो पहले कहा गया था प्राणा और रई रई अन्य ये प्राण भोगता है वही प्रजापति का रूप है आगे स्तुति करते हैं देवानाम असी बन्नीतम पितृण प्रथमा सुधा ऋषिण चरितम सत्य मथर्वागिशा असी देवानाम असी बन्हीवाहक देवताओं के बीच में ये जो बन्ही है बन्नीतम देवताओं के बीच में बन्ही आप ही है ये बन्ही हम जो हवन करते हैं लेकर के बन्ही में उसको हवन करते हैं वो बन्ही क्या करते हैं उसको ले करके वो देवताओं के पास पहुंचाते जाते हैं हव्यवाहक कहा जाता है ये बन्नीतम आप ही हव्यवाहक है और पितृणाम प्रथमा सोधा पितरों के पास लेकर के सोधा को आप ही पहुंचाते हैं तो ये पितरों के लिए कोई भी कर्म करते हैं तो प्रथम एक नांदी मुख श्राद्ध करते हैं वो नांदी मुख श्राद्ध पितरों के लिए होता है उसमें जो श्रद्धा दिया जाता है जो हबीर इत्यादि दिया जाता है सोधा कहते हैं उसको उसको लेकर के आप ही पहुंचाते हैं और ये इसको प्रथमा कहा गया पितृणाम प्रथमा प्रथमे यह नांदी मुख श्राद्ध होता है बाद में देवताओं का कर्म होगा इसलिए ये पितरों के लिए जो कर्म उसको प्रथमा कह दिया गया और ऋषि नाम चरितम सत्यम आप ही ये ऋषि ऋषि अर्थात इंद्रिय इंद्रियों का जो चेष्टा होता है इंद्रियों के द्वारा जब हम कुछ ग्रहण करते हैं जिस समय में इंद्रिय से ग्रहण करता है वो प्रमाता है इंद्रिय से ग्रहण करता है सामने में रज्जु में सर्प देख रज्जु में सर्प देखता है और कहता है अयम सर्प ये अयम अंश ये किससे ग्रहण करता है चक्षु से ग्रहण करता है इसलिए ये अंश मिथ्या है क्या नहीं है तो कहते हैं कि सत्यम ये जो इंद्रियों का चेष्टा वो सत्य अर्थात वो मिथ्या नहीं है देहधारण आदि ये सब उपकार आप ही करवाते हैं अथर्व अंगिरस अंगकारस आप ही, ही हो देह का ये जो सार है वो भी आप ही हो इंद्रस्तम प्राण तेजस रुद्रोशी परिरक्षिता तव अंतरिक्ष चरसी सूर्यस्तम है प्राण तुम तो इंद्र आप ही इंद्र है इंद्र अर्थात परमेश्वर आप ही हो और तेज सा रुद्रोशी तेज आपका वीर आपका जो सामर्थ्य वो सामर्थ्य के साथ आप रुद्र रुद्र अर्थात संहार करने वाला और आप ही का ही सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य के चलते आप ही रक्षिता पालयिता वो आप ही हैं ये संहार करने वाला भी आप ही है और पालन करने वाला भी आप ही है तोम अंतरिक्ष चरसी अर्थात आप यह सूर्य बनकर के अंतरिक्ष में उदय अस्त होकर के आप ही चलते हैं ज्योति सम्पति ज्योतियों का बीच में आप ही पति है अर्थात प्रधान है जितने सारे दिव्य ज्योति है वो सब में आप ही प्रधान है तो यह जो प्राण है वही सूर्य बन कर के अंतरिक्ष में चलता है यदा तो अभिवर्ष से थेमा प्राणते प्रजा आनंदरूपास्तिषंती कामयान्न भविष्य यदा वर्षसी हे प्राण आप जब पर्जन्य बन करके वृष्टि करवाते हैं अथ इमा प्रजा प्राणते यह सब प्रजा प्राण को प्राप्त करते हैं अगर वृष्टि होगी तो अन्न अधिक होगा अन्न प्राप्त होगा ग्रहण करके उनके अंदर में प्राण शक्ति होगी और प्रजा अगर वृष्टि होती तो आनंद रूपा तिष्ठती अगर वृष्टि होगी अन्न अधिक होगा तो प्रजा आनंद को प्राप्त करते हैं क्यों कहते हैं कामाय अन्नम भविष्यति बहुत अन्न प्राप्त होगा तो इसलिए वो प्रसन्न होते हैं तब तो प्राण आपके चलते ही प्रजा प्रसन्न होते हैं आपजन्य रूप से वृष्टि करते हैं प्राणेर वायुस्तव प्राणीर्कर्षिता विश्वस्य सत्पति वयमाद्य दाता पिता तरीश्वन हे प्राण आप व्रात्य व्रात्य अर्थात संस्कारहीन आपका संस्कार नहीं होता है क्यों आपका संस्कार करने वाला और कोई नहीं हिरण्य गर्भता प्रथम उत्पन्न हुआ तो उसका अर संस्कार नहीं होता है तो तात्पर्य है कि वो स्वभावतः शुद्ध है प्राण स्वभावतः शुद्ध है ये प्राण वही हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा समष्टि वही व्यष्टि रूपेण शरीर में आते हैं वो प्राण शुद्ध है इंद्रिय तो सब अशुद्ध हो जाते हैं ये वृहदारण्य के में दिखाते हैं छंदों के में भी दिखाए हैं ये सब जो इंद्रिय होते हैं सब दूसरों के लिए तो कुछ कर देंगे किंतु जो श्रेष्ठ चीज को अपने लिए रख लेंगे इस पाप से वो सब विद्ध हो गए वो सब दुष्ट हो गया किंतु तो प्राण ऐसा नहीं करता प्राण अपने लिए कुछ नहीं रखता सब दूसरों को दे देता है तात्पर्य है कि उसके को उस सब में बताया जाता है जीवन में पूर्ण निष्कामता हो जाना चाहिए तो कहते हैं कि आप ब्रात्य हो आपका संस्कार नहीं होता है क्योंकि आप शुद्ध ही हो एक, अर्शी, एक अर्शी अर्थात एक नामक अग्नि प्रसिद्ध है जो अथर्ग शाखा में वो आप हो और अत्ता अत्ता अर्थात अबीर सब पदार्थों का ग्रहण करने वाले आप ही हो अबीर का ग्रहण करने वाले हर विश्वस्य सतपति ही विश्वस्य सर्वस्व सभी का पति स्वामी आप ही हो सतह पति इति सतपति विद्यमान जो पदार्थ है ये जगत में सभी का स्वामी आप है कथवा आप साधु हैं साधु अर्थात आप में अर्थात ये कोई दोष नहीं है इसलिए आप सतपति हो आप साधु भी है और पति भी है स्वामी भी है और साधु भी अर्थात निर्दोष है आप सतपति और वयम हम लोग कहते हैं आद्य दाता रह हम आपके लिए आद्य अन्न देते हैं आपके लिए भोग्य पदार्थ देते हैं हबीर इत्यादि हम आपके लिए अर्पण करते हैं तुम पिता आप हम लोग के लिए पिता है जनयिता है और तुम मातरीश्व नम लोग के लिए आप मातरीश्व अर्थात अंतरिक्ष लोक में चलने वाले हो अथवा मातरीश्व कह करके वो वायु है वायु पिता अर्थात अच्छा मातरीश्व न्व पिता इस प्रकार की भी अन्वय कर लेंगे तुम पिता अलग और तुम मातरीश्व नह ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ आप सभी का पिता है और आप न मातरीश्व हम लोग के लिए आप वायु हैं अथवा तुम तो मातरीश्वन जो मातरीश्वर न अलग अलग लिखा है ना ये एक पद मान लिया जाएगा मातरीश्वन प्रातिपद का षष्ठियंत आप मातरीश्वर का अर्थात वायु का भी पिता आप हैं इस प्रकार के भी अन्वय हो सकता है अभी प्राण का इतना स्तुति करते हैं स्तुति करते करते अपना आवश्यकता कहते हैं हम आपके इतने स्तुति कर दिए अभी तो हमको जो चाहिए आप कर दीजिए आप जो शरीर छोड़ कर के चल रहे हैं मत करिए या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोतरे स्रोत्रे या चक्षुषी या च मनसी संतता शिवांगतांगू मोत्क्रमी ही या ते तनुवाची प्रतिष्ठिता जो आपका शरीर वाची वाघिन्द्रिय में प्रतिष्ठिता अर्थात आप ही तो वाघिन्द्रिय को बल देते हैं कार्य करने के लिए और श्रोत्रोत्र इंद्रिय को भी सामर्थ्य आप देते हैं चक्षुर इंद्रिय को भी आप देते हैं मन को भी आप सामर्थ्य देते हैं मन से संतता अर्थात व्यापता, आप ही सभी को सामर्थ्य देते हैं मन का जो संकल्प विकल्प इत्यादि व्यापार होता है वो प्राण का सामर्थ्य से ही होता है सर्वत्र यह अनुगत है यह प्राण और प्राण अगर उठ करके चलने लगा कहते हैं कि सब ये नष्ट हो जाएंगे सब अपवित्र हो जाएंगे तभी ये सब मिल कर के प्राणों को कहते हैं आपका वो जो शरीर जो हम सभी को सामर्थ्य देता है हम सब में व्याप्त है उसको शिवाम गुरु शांत कर दीजिए आप त्याग करके मत जाइए माँ उत्क्रमी आप उत्क्रमण मत करें अर्थात आपका सामर्थ्य हम स्वीकार कर लिए हम आपकी स्तुति करते हैं आप हमारा रक्षा करें प्राण से दम वसे त्रिविधे य प्रतिष्ठित मातेव पुत्रस्व विधेहि न इति और भी अर्थात स्तुति करके अपना आवश्यकता को प्रार्थना करते हैं इदम सर्वं प्राण वशे इदम इस लोक में यह लोक में जो कुछ है सब प्राण का वश में प्राण अर्थात प्रजापति हिरण्यगर्भ उसी के उसी में सब कुछ आश्रित है इदम सर्वं जो भोग पदार्थ है और खाली इस लोक में नहीं त्रिदिवे यत तो प्रतिष्ठितम त्रिदिव स्वर्ग स्वर्ग में भी जो है कहते हैं वो भी सब आपके ही अधीन है सभी आपके अधीन है यह लोक परलोक जो भोग्य पदार्थ है सब आपकी ही अधीन है इसलिए आप ही हमारा रक्षा करें भोग्य दे करके माता इव पुत्र रक्षस्व हम आपके पुत्र जैसे हैं आप हमारे लिए माता जैसे हैं आप हमारे रक्षा करें क्या दे करके कहते हैं श्री च प्रज्ञा च आप हमारे लिए विधान करें क्या प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और श्री श्री अर्थात तो कहते हैं कि ब्राह्मणों में जो श्री होना चाहिए वेद संबंधी ज्ञान उनमें होना चाहिए क्षत्रिय में जो श्री होना चाहिए वो सब भी आप हमको दीजिए नह न अर्थात आसमान हम लोगों को आप ये स्त्री और प्रज्ञा वो भी सब आपके स्थिति के ही अनुसार होता है अर्थात आपकी स्थिति हमें दृढ़ हो ताकि हमको प्रज्ञा और श्री प्राप्त हो ये सब प्रार्थना करते हैं ये द्वितीय प्रश्न हो गया कि यह शरीर को कौन धारण करता है उनमें कौन श्रेष्ठ है अभी इनमें कौन श्रेष्ठ हुआ प्राण श्रेष्ठ हुआ अभी आगे पूछते हैं ये प्राण सब कहाँ से आता है शरीर में पूछते हैं अथ हैनम कौसल्या सोलायनह पप्रच्छ भगवन् कुत ये स प्राणो जायते कथम आयातस्म छ नहीं बरीर अच्छा अस्म शरीर आत्मा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते कन उत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम इति अभी तृतीय ऋषि आकर के पूछ रहे हैं कौशल्य आश्वलायन पप्रछ न अच्छा हाँ कहीं कहीं हो सकता है इसमें भी तो स दिया है तालु स ही दिया है क्योंकि वो विकल्प करेगा ना बस छोटी विकल्प करेगा अथ हे नम कौशल्य आश्वलायन पप्र छ कौशल्यश्वलायन आकर के अभी महर्षि पिपलादों को आचार्यों को पूछते हैं हे भगवान कुतः ऐसा प्राणो जायते ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है कथम आयाती अस्मिन शरीरें कथम अर्थात किस निमित्त से शरीर में प्राण आता है प्राण का संबंध शरीर के साथ क्यों होता है अगे आत्मा नंबर प्रभिभज्य कथम प्रातिष्ठते प्राण ने कह दिया मैं भी मैं ही अपने आप को विभाग करके यह शरीर को धारण करता हूँ अभी पूछते हैं कैसे विभाग करता है अर्थात किस प्रकार विभाग होता है और के उत्क्रमते यह प्राण यह शरीर से फिर कैसे जाता है अर्थात किस निमित्त से किस माध्यम से किस मार्ग से जाता है और कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म बाह्यम अर्थात अधिभूत अधिदैव ये सबको ये प्राण कैसे धारण करता है क्योंकि प्राण तो सर्वात्मा हुआ अध्यात्म अधिद, अधिद अधिभूत अधिदैव अधिभूतों को कैसे धारण करता है और अध्यात्म को कैसे धारण करता है ये सब प्रश्न हो गया छः प्रश्न हो गया कुत ऐसा जायते कथम आयाति आत्मा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते चतुर्थ कथम बाह्यम अभिधत्ते पंचम कथम अध्यात्म षठ छः प्रश्न हो गया तस्में स होवाचा अति प्रश्नान पृछसी ब्रह्मिष्ठो अशी ती तस्मा ते अहम अभी आचार्य प्रसन्न हो रहे हैं तो शिष्य का प्रश्न सुन कर के कहते हैं अति प्रश्नान पृछसी प्राण तो ऐसे ही दुर्भिज्ञ है इंद्रिय थोड़ा पता चल जाते हैं किंतु तो प्राण ऐसा कुछ है पदार्थ हमारे शरीर में यह विचार नहीं करने से पता नहीं चलता दुर्भिज्ञ और उसके उत्पत्ति विषय के प्रश्न आप करते हैं ये तो अर्थात अभी अति गूढ़ प्रश्न करते हैं इसलिए कहते अति प्रश्नान ब्रह्मिष्ठ हो सी अर्थात आप ब्रह्मविद हो संतुष्ट हो कर के आचार्य कहते हैं प्रश्न अगर आच उत्तम है तो उत्तर तो मैं निश्चित देता हूँ अहम ब्रवीमित आत्मन ऐसा प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाया में एतदाततम आतंत मनोकृत न आयात अस् शरी आत्मन प्राणो जायते आप पूछे थे कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है कहते हैं आत्मा से ही ये प्राण की उत्पत्ति होती है और यह प्राण आत्मा के साथ कैसे संबंधित होकर के रहता है कहते हैं यथा ऐसा छाया पुरुषे पुरुष का छाया जैसे पुरुष चलता है तो उसका छाया उसका साथ साथ रहेगा इसी प्रकार की एतस्मिन तस्मिन आततम ए आत्मनि ब्रह्मणी ए तत्त आततम आश्रित तो प्राण आत्मा से ही आता है और आत्मा में ही आश्रित होता है जैसे कहा जाएगा घट मिट्टी से आया और घट में आश्रित आश्रित हुआ और क्यों आता है शरीर में कहते मन कृत्य न आती अस्मिन मन कहते हैं मन के चलते आगे वो कर्म में प्रभुत्व होगा कर्म करने से धर्मा धर्माधर्म होगा धर्मा धर्माधर्म ही निमित्त बनता है शरीर ग्रहण करने के लिए तो प्राण शरीर में क्यों आता है कहते हैं धर्मा धर्माधर्म के चलते धर्मा धर्माधर्म का कारण कर्म कर्म क्यों कह कहते हैं मन ऐ मन है तो प्रभुत्व करवाएगा तो इसलिए मनोकृत्यन का अर्थ धर्माधर्म निमित्त से यह शरीर में आता है तो मन ये सब संकल्प काम विचिकित्सा ये मन है तो, तो फिर आ गया कर्म कर्म करेगा तो शरीर प्राप्त करेगा और कर्म पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य शरीर प्राप्त करेगा देवादि लोक में अगर पाप कर्म करेगा तब तो नरक आदि प्राप्त करेगा और दोनों अगर समान हो जाएंगे तो ये मनुष्य लोग प्राप्त करेगा इधर धारण्य में कहा जाता है तदेव सप्तः सहकर्मण इति मनम मनो यश कर्मणि अच्छा लिंगम मनो यत... यत्र निषक्तम इस प्रकार के कहते हैं तो लिंगम मनः यत्र निषक्त त तो कर्मणा सह इति अपना कर्म के द्वारा वो लिया जाएगा कर्म धर्मा धर्मा धर्मा धर्म के द्वारा वो लिया जाएगा तदेव शक्त वही मन आसक्त होता है उसी में और तो जहाँ आशक्त होता है उसी को प्राप्त करता है ये वृदारण्य श्रुति में भी कहा जाता है तात्पर्य हुआ है कि मन उसके चलते कर्म कर्म से धर्मा धर्म धर्मा धर्म के चलते शरीर प्राप्ति प्राण शरीर में आता है तृतीय प्रश्न था कि कैसे ये शरीर में आत्मनम् प्रविभज्य कैसे रहता है उसके लिए बताते हैं यथा अधिकृतान यहाँ सम्राटे अनुक्त एक अधीश अथि अतिस्वी एवं प्राण इतरा पृथक पृथक सन्नी यहाँ सम्राट वधिता है ना नयुक्त अच्छा हाँ विनयुक्त अर्थ लॉट प्रथम पुरुष एक वचन है जैसे सम्राट एवं अधिकृतान अधिकारियों को नियुक्त तो करता है नियुक्त एतान ग्रामान ऐतान ग्रामान अधितिष्ठस्व किसी को कहता है आप तो इस ग्राम का पालन करिए आप इस ग्राम का पालन करिए जो सम्राट है सब अपने अधिकारियों को विभिन्न स्थान में नियुक्त तो करता है इसी प्रकार की एव एव एस प्राण इसी प्रकार की यह प्राण इतरान प्राणान बाकी सब प्राणों को नियुक्त करता है पृथक पृथक सन्निधत्ते प्राण स्वयं एक स्थान पर रहेगा अन्य को सब अन्य अन्य स्थान पर ये नियुक्त करवाएगा आप इस स्थान पर रह करके ये कार्य करिए सब इंद्रियों को और सब अन्य प्राणों को भी ये मुख्य प्राण सब नियुक्त करता है पायुपस्थे पानम चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम पा प्राण स्वयं प्रतिष्ठ प्रतिष्ठते मध्ये समानः सामन हैष येतूतम अन्न सम नयति तस्मा सप्ताहो पायु और उपस्थ में अपान प्राण अपान को स्थान दे दिया आप वहाँ रही पायु और उपस्थ ये दोनों अपान का स्थान होता है चक्षुश्रोत्र में स्वयं प्राण प्रातिष्ठते और मुखनाशिका इस दोनों के द्वारा ओ मार, बाहर जाना और अंदर होना श्वास प्रश्वास चक्षु स्रोत्र इत्यादि शरीर का ऊर्ध्व स्थान पर यह प्राण रहता है खर मुखनाशिका के द्वारा उसका बहिर्गमन और अंतर्गमन होता है मध्य हेतु समानः वही प्राण समान को शरीर का मध्य भाग में नियुक्त किया ये समान का कार्य बताते हैं ऐसा ही एतदूतम अन्न समंग नयती जो अन्न हवन किया जाता है यह समान वायु उसको समम नयती समम नयती अर्थात अन्न का पाक करके रस का क्षरण करके आगे वो अन्यत्र प्रवाहित करता है समम नयती तस्माता सप्ताह चिशो बी ये समान वायु अन्न पाक करके रस का प्रेरण करता है रस सर्वत्र वितरण करता है रस प्राप्त हो करके ही इंद्रिय सब कार्य करते हैं सप्त तो अर्ची अर्ची अर्थात ये जो प्रकाश हमारे जो मुख में जो सिर में होने वाले जो ये सात गोलक उसके द्वारा ये सब इंद्रिय कार्य करते हैं ये सब अर्ची अर्ची अर्थात विषयों को प्रकाश करते हैं दर्शन श्रवण इत्यादि सब रसन ये सब जो विषय प्रकाश करने का जो इंद्रिय है उनको बल देता है रस के द्वारा यही समान वायु तो ये हो गया स प्राणों का स्थिति आगे कहते हैं हृदय हीष आत्मा अत्रे अत्रकशतम नाड़ीनांग शत शतम एक एक दवासप्तवासप्त प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी भवंतिया बयानशरती अभी बयान के लिए स्थान कहते हैं हृदय ही एष आत्मा आत्मा शब्द का अर्थ है यहाँ जीव जो सूक्ष्मशरीर में अभिमान करने वाला आत्मा वो हृदय में हृदय में अर्थात तो हृदयाकाश में ये उपलब्ध हृदयाकाश में बुद्धि बुद्धि में चिदाभास तो इसलिए हृदय में ये आत्मा कह दिया गया जीव अत्र शतम एकसतम नाडीनाम वो हृदय से एक शत एक शत अर्थात एकम अधिकम शत तो से एक अधिक अर्थात एक सौ एक नाड़ी ये हृदय से निकलते हैं तासम सतम सतम अभी 101 का और 100 गुना हो गया तो आगे और दो शून्य बैठा लेंगे कितना हो जाएगा दस हो जाएगा अभी दस आगे कहते हैं एक एक दवा सप्ततिर दवा ही सहस्र अच्छा यहाँ ध्यान प्रति साखर नाड़ी सहस्राणी जो दस हो गया इनका तो आगे और सभी का बहत्तर हो जाएगा तो इस प्रकार के सब आप आंकड़ा बैठा लीजिए गणित कर लीजिए जा कर के ये संख्या बता देंगे बहत्तर हजार बाहतर करोड़ बहत्तर लाख और दस एक, इतने नाड़ी यह शरीर में है और प्रत्येकेशु भ्या, आंसु बयान चरती इतने सारे नाड़ियों में ये ब्यान विचरण करता है इसलिए बयान सर्व शरीर कहा गया है तो यह बयान वायु और ये जो ब्यानो वायु का विशेष स्थान होता है पूरा शरीर में तो व्याप्त करता है किंतु तो ये जो संधि स्थान होता है तो वो संधि स्थान में ये ब्यानो वायु का ये विशेष कार्य वहां अनुभव होता है और जब कोई वीर्यवत कर्म करता है बलवत कर्म करता है तब तो वो भी ब्यानो वायु का कार्य होता है प्राण अपान का रोधन करके बयान वायु के द्वारा ही वीरियावत कर्म करता है जैसे कहते हैं जहाँ कहीं दौड़ते हैं अथवा जहाँ भारी कुछ पदार्थों उठाते हैं ये समय में प्राण अपानों को रुद्ध करके बयान वायु ही चलता है और वो इसे बलवत् कर्म करवाता है अच्छा आज यहाँ तक ्र वरुण शो भगवेन्द्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमें प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्रत्यक्ष ब्रह्मावाजिश सत्यमश